श्री सीता हरि सत्वते राम चंद्रा नम ओ नम परमंता स्वादिशन कमल चिन्ह करद्रजन माष निवासा क्रीड़ा वजने लक्ष्मी च वक्षसी ये हृदय संहृत विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्ष कृष्णाख्य पाम जगद्धाम नमो गोभ्यीमती नमो ब्रह्मशु का पवितो नमो नमः मर्द घालामता मंगलाना चारो वंदे वाणी विनायक प्रीतीताहारीण वंदे विशुद्धिजान कवीश्वर कविस्वरौ प्रहलाद नारद पराशर कुंडलीशु सुकुशीदारुक्माजुन वशिष्ठ विभीषणादेव शुनियाता ना कल्पतरूपा सिंधुभ्य नमु नमु नमु। सीता श्री सीता नाम श्री कार्य साररंभाचार्यपर्यता ंडवी पूर्ला सतरतीन कारत शुल के चरण जिन जिनकी जगकार कलम इंदु समदेह समेह रमण करुणा अयन दीन जान परदेह करम कृपा हर घनमयर प्रणव पवन कुमार खलवन पाव कल्याण घन हृदय आदार वसाम बंदौ गुरुपद्रंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुण्य जासुवचन रवि कर्ण कर्म भक्तर भक्त भगवन सगुण नाम बकुए इनके पदवंदन किए नाशे ज्ञानी श्री राम जय राम ंग लीला मंडपम की जय रास बिहारी भगवान की जै, जै, सब संतन की जय सब विप्रन की जय सम ब्रजवासीन की जय जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम शरण श्री वेदराम जी यहां आगे आ जाएं, आगे यहां जहां भोले शंकर जी बैठे धरी आगे आएं, संतों के हरिशरणम भक्तवांछा कल्प तरू भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में पानी घाट क्षेत्र श्री यमुना पुलिन में स्थित श्री पहाड़ी बाबा भक्तमाली जी गोशाला के पवित्र परिसर में सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा श्री भक्तमाली जी सत्संग लीला मंडपम में ठाकुर श्रीनाथ जी गिर जी जी एवं श्री हनुमान जी की सर्वदेवमयी सर्वतीर्थमयी सर्व वेदमयी पूजिया गो माता की सन्निधि में एवं पूज्य श्री मिश्र जी गुरु जी की पावन उपस्थिति में हम सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लीला के माध्यम से और कथा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है जैसा कि योगेंद्र शास्त्री जी ने आपको आरंभ में ही सूचित किया स्थल तो ये बड़ा है लेकिन वहां यहाँ से वहां प्रसाद पाने के लिए जाने आने में लोगों को बड़ी असुविधा हो रही थी तो दो बार लोगों को आना जाना न पड़े इस दृष्टि से ठीक डेढ़ बजे से लीला आरंभ होगी जाएगी साढ़े तीन बजे तक लीला चलेगी और लीला के बाद जितने जल्दी मंच तैयार हो जाएगा फिर कथा आरम्भ हो जाएगी अर्चन होगा तो एक बार आए और एक बार ही गए नहीं एक बार जाओ फिर एक बार आओ वो ट्रिधि रिस्का वाले जो होते ना ट्रिधी वाले ट्रिधि कहते क्या कहते है? ट्री हाँ ट्री टमटम जो भी कहो वो भी एक तरफ से लगभग पचास रुपए तो ले लेते हैं दो तरफ के सौ रुपए और चार चक्कर लगाए तो दो रुपया तो जो लोग धाम बात कर रहे हैं और नित्य कथा सुनी है उनको तो थोड़ी कठिनाई होगी एक बार आ गए एक बार चले गए तो एक बार तो पैदल भी आराम से आ सकते हैं और पैदल पैदल जा भी सकते हैं पैदल चलना थक अच्छा भी है स्वास्थ्य के लिए तो और जो लोग आ सकते हैं वो रिक्शा से भी आ जा सकते हैं। तो लोगों की सुविधा का विचार करके इस तरह का परिवर्तन सब विचार करके किया गया है सब लोग अधिक से अधिक लाभ लेज्य पूज्य गुरुजी लीला में भी विराजे थे और कथा में भी ठीक साढ़े बजे गुरु का मंगल में पदार्पण हो गया हमारी तो गुरुजी के सामने बोलने की सामर्थ्य ही नहीं है लेकिन इन्होंने जो कुछ कृपा पूर्वक पढ़ाया है जितना गुरुजी ने पढ़ाया उतना हम धारण तो नहीं कर सके पर जो कुछ भी उनके चरणों में बैठकर सुना गया उसी को हम कह सुन करके अपनी वाणी को पवित्र कर लेते हैं और गुरु के विराजने से बहुत मन में संतोष होता है गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की कथा का हम शुभार्मा अब बिना किसी भूमिका के पहले पांच दोहा जो रामचरितमानस के हम लोग नित्य पाठ करते हैं हनुमान जी को सुनाते हैं वो पांच दोहा और बिल्कुल क्रम ही ठाकुर जी की कृपा से इतना सुंदर चल रहा है कि कथा का क्रम और पाठ का क्रम पहले तो पाठ पीछे रह गया था लेकिन अब लगभग साती साल चल रहा है हाँ बालकांड में 235 दो दोहे तक हो चुका है वहां से आगे का पाठ बना है सेवत तो ही सुलभ फल सारी पिया जनक हर मोहन पद बंदी तो प्रभु जनक I am. वचन दिनीत सिंह मैथारी नरना उत्तम मध्यम नीश लघु निज निज थल श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम फल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सुन सुखारे गुरुदेव ने आशीर्वाद प्रदान किया मध्यान भोजन किया किया और फिर महर्षि विश्वामित्र जी लगे कहन कच कथा पुराणी इतिहास पुराण की चर्चा कराएंगे हमारे यहाँ ब्रह्मवेला में जागरण से लेके शैन तक और शैन से लेके जागरण तक संपूर्ण विधि है कैसे जगा जाए कैसे सोया जाए सोते समय किसका स्मरण किया जाए प्रातः स्मरण कैसे किया जाए किसका दर्शन किया जाए तो पूरे कालक्षेप की पद्धति हमारे ऋषि महर्षियों ने सुनिश्चित की हुई है एक बड़ी सुंदर पुस्तक है उसका नाम है आनिक कर्म सूत्रावली संकलन ही है लेकिन बहुत अच्छी पुस्तक है आनिक कर्म पुरानी पुस्तक है परम पूज्य धर्म संघ वाले गुरु जी भी इसको बताते थे कि तो बहुत अच्छी पुस्तक है हमारे पास भी है हमारे पास तो महाराज जी की दी हुई है हमारे पास तो उनमें दिन के किस भाग का कैसे उपयोग करना चाहिए वो पूरी विधि उसमें बताई है। तो मध्यान्होत्तर काल में इतिहास पुराण की चर्चा से कालक्षेप करना चाहिए ये आने कर्म सूत्रावली में अनेक स्मृतियों के प्रमाण उद्धृत करके और पारस्कर गृह सूत्र आदि के प्रमाण उद्धृत करके उन्होंने इसको प्रमाण भगवान श्री राम का संपूर्ण जीवन अत्यंत शास्त्र नियंत्रित जीवन दास ने एक बार निवेदन किया था कि भगवत संकल्प से भगवत प्रेरणा से मनु जी ने मनुष्यों के लिए आचार संहिता का निर्माण तो किया पर उसे चरितार्थ किया अपने चरित्र के माध्यम से श्री रघुनाथ जी ने तो मानो मनुजी के बनाई हुई आचार संहिता को भी अपने व्यवहार के माध्यम से आत्मसात करके और मनुष्य मात्र को शिक्षा देने के लिए ही भगवान का अवतार हुआ था पंचम स्कंध में हनुमान जी का भी यही भाव है मर्त्यावतार शिक्षण मर्त्य रक्षो बधाए न केवलम विभो केवल राक्षसों के, के बध के लिए आपका अवतरण नहीं है मर्च लोक के मनुष्यों को अपने आचार से शिक्षा देने के लिए आचार के द्वारा दी गई शिक्षा ही श्रेष्ठ शिक्षा होती है दसम स्कंध उत्तरार्ध में भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा ब्रह्म धर्मस्य से वक्ता करता हे वक्त नारद मैं धर्म का वक्ता हूं अर्थात संपूर्ण धर्म हमारी वाणी से ही अभिव्यक्त होता है तो केवल मैं धर्म का वक्ता ही नहीं हूँ आगे भगवान कहते हैं धर्म से वक्ता हम केवल कोई बोले ही बोले और तदनुरूप आचरण न करे तो उसकी वाणी में प्रभाव नहीं होगा तो भगवान अपनी वाणी से धर्म का व्याख्यान भी करते हैं और आचार में धर्म का आचरण भी करते हूँ करता और तद अनुमोदिता उस धर्म का जो आचरण करता है उसका मैं अनुमोदन करता हूं प्रसन्न होते हैं भगवान धर्माचरण करने वाले से गोस्वामी जी ने कहा कि मनुष्य लोग सुख तो चाहते हैं पर धर्म का पालन नहीं करते सुख चाह ही मूढ़ न धर्म रता गोस्वामी जी ने कहा सुख तो चाहते हैं गुण मनुष्य पर धर्माचरण नहीं करते धर्माचरण के बिना सुखी नहीं हो सकता है तयन लोकमिम आस्थित पुत्र हे नारद हे पुत्र नारद तत्म शिक्षयन इम लोकम आस्थित उस धर्म की शिक्षा आचरण से देने के लिए ही मैं इस लोक में अवतरित हुआ हूँ तो मेरे धर्माचरण को देखकर खेद मत करो वस्तुता मुझे किसी कर्म की अपेक्षा नहीं है कि मैं कोई कर्म करू मैं कर्म फल दाता हूँ कर्म करने की मुझे अनिवार्यता नहीं है आवश्यकता नहीं है पर मैं कर्म न करू तो उसी दूर में लोका उपन्या प्रजा ये सारे लोग ही नष्ट हो जाएंगे क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं उसको देखकर ही कनिष्ठ पुरुष आचरण करते हैं भगवान श्री राम भोजन करके सोते नहीं पहले भी आ चुका है अभी द्वारा आया तो भोजन करके विश्राम करते सोते नहीं क्योंकि दिन में सोना भी शास्त्र निषि है राम जी दिन में नहीं सोते स्नान करते हैं और फिर इतिहास पुराण के द्वारा भगवान कालक करते हैं इसके बाद सायंकालीन स्नान किया संध्या बंदन किया श्री सियाजू का जो स्वरूप का चिंतन है वह इतना प्रगाढ़ हो चुका है कि श्री रघुनाथ जी सायंकालीन संध्या भी पूर्वाभिमुख होकर कर रहे हैं पश्चिमा करनी चाहिए पूर्वाभिमुख होकर संध्या कर रहे हैं ालीन संध्या के विधि में ऐसा लिखा है कि सूर्य की उपस्थिति में सूर्याघ हो जाना चाहिए और जब चंद्रोदय हो जाए नक्षत्रोदय हो जाए तब तक जब किया जा सकता है किंतु सूर्य की उपस्थिति में सूर्य उत्तमा सूर्य संहिता स्वयं संध्या के बाद उत्तमा सूर्य संहिता मध्यमा लुप्त तो भास्करा मध्यमा में लुप्त तो भास्करा और अधमा तारको पेता सायं संध्या त्रिधा स्मृत ये सायं काल की तीन प्रकार की संध्या तो सूर्य सहित संध्या वंदन करने बैठे हैं तो स्पष्ट है कि पश्चिमाई मुख होकर बैठना चाहिए लेकिन जब के बाद चंद्रोदय हो गया शरद पूर्णिमा का दिन है सूर्यास्त होते ही चंद्रोदय हुआ और चंद्रोदय देख करके श्री किशोरी जी के मुख चंद्र का वे स्मरण कर रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि जन्म सिंधु पहले तो सिंधु से इसका जन्म है खारे समुद्र से पैदा हुआ है फिर इसका जो बंधु है वो विष है क्योंकि समुद्र से ही चंद्रमा उत्पन्न हुआ और समुद्र से ही कालकूट नामक विश्व उत्पन्न हुआ तो विश्व बंधु भी है दिन मलीन दिन में उसकी कांति मलीन हो जाती है और इसको कलंक भी लगा हुआ है इसलिए चंद्रमा भले ही आह्लादकारी है और वह शरद पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र है लेकिन फिर भी श्री जानकी जी के मुख चंद्र की समता यह रंग रंग मन कंगाल चंद्रमा जानकी जी की मुखद छवि की समता नहीं कर सकता है ये बार बार घटता बढ़ता है बिरही पुरुषों को दुख देता है और राहुल इसको अपनी संधि पाकर के ग्रस लेता है चंद्रमा में बहुत अवगुण गिनाए, श्री किशोरी जी का स्मरण कर रहे हैं और रात्रि व्यतीत हुई करते संपन्न किया और श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया उत्तम अवसर जानकर श्री सतानंद जी को श्री जनक जी ने बड़े आदर पूर्वक बुलाया और सतानंद जी को ही महर्षि विश्वामित्र जी के पास भेजा देखो ये व्यवहार है ये सीखने की बात है किसी अपने विशिष्ट मंत्री को सचिव को सेवक को भेजकर भी श्री विश्वामित्र जी को राम लक्ष्मण को उनकी मंडली सहित मुनि मंडली सहित बुलाया जा सकता था लेकिन श्री जनक जी ने अपने जो कुल गुरु हैं कुल पूज्य है कुल पुरोहित हैं उनको प्रार्थना की कि आप उनको आमंत्रित करने जाएंगे उनको लेने जाएंगे तो वह उनके स्वरूपानुरूप होगा अपने से बड़ों का कैसा आदर करना चाहिए कि ये मानस जी में पद पद पर इसकी शिक्षा दी गई जनक जी स्वयं जाते उसकी अपेक्षा यह ज्यादा उत्कृष्ट है कि सतानंद जी को भेजा क्योंकि जनक जी के भी पूज्य उनके कुल गुरु सतानंद जी है सतानंद जी आए और श्री जनक जी की प्रार्थना उन्होंने सुनाई विश्वामित्री जी ने हर से बोली लिये बड़े प्रसन्न भय और श्री राम लक्ष्मण को बुलाया हाँ धन्य है राम जी का शील कैसा है जैसे ही महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम लक्ष्मण जी को बुलाया तो भगवान ने सबसे पहले सदानंद जी के चरणों में प्रणाम किया इसके बाद श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और उनकी आज्ञा पाकर फिर रघुनाथ जी विराजमान अधिक संख्या में अपने गुरुजनों की कोटि के महापुरुष उपस्थित हों तो उनके सामने गुरु जी को पहले प्रणाम नहीं करना चाहिए ये आचार है ये मर्यादा वहा सभी को एक साथ प्रणाम कर लेना चाहिए जिसमें आगे पीछे वाला जो अपराध है वो भी नहीं लगेगा अवज्ञा के, के दो से बच जाएगा यहाँ अनेक हो और जहाँ दो हों गुरुजनों की कोटि के दो विशिष्ट महापुरुष जहाँ विराजमान हो वहां पहले गुरुदेव के निकट जो विशिष्ट महापुरुष पधारे हैं पहले उनके चरणों में प्रणाम करना चाहिए बाद में गुरु चरणों में प्रणाम करना ए? क्या हाँ एक साथ प्रणाम कर हाथ जोड़ लो धनो कर कैसे करें अब हम प्रमाण तो नहीं दे सकते पर परम पूज्य बक्सर वाले मामा जी को हमने देखा अनेकों बार देखा मंच पूरा सजा रहता और वो ऐसे हाथ करके अपना डंडा पटक कर साष्टांग प्रणाम एक साथ पूरे मंच को साष्टांग प्रणाम कर जित उनमें अनेक ऐसे भी होते थे हम जैसे लोग जो उनके चरणास्कृत श्री सीताराम जी महाराज की जय आप वो कुर्सी पर बैठ जाए महाराज जी पर सुविधा होगी सर गुरु जी के पास में जो कुर्सी पड़ी उस पर घिरा तो यह है पंचायती दंडवत हमारे यहाँ साधुओं में कहते पंचायती दंडवती सबको एक साथ दंडोत किया जाता है आरती स्तुति के बाद भी पंचायती दंडवती एक एक करके प्रणाम नहीं किया जाता हाथ जोड़ के सबको दंडोत किया जाता है तो पहले आगंतुक विशिष्ट महापुरुष को प्रणाम करें, इसके बाद गुरुजी को प्रणाम करें, टोले तो से गुरुजी का का अवमानना नहीं होगी क्या क्योंकि गुरुजी के संबंध में लिखा है कि भगवान से अधिक गुरु का आदर करें, ऐसा शास्त्र वचन है और तुलसी राशि ने भी कहा मोते अधुक अधिक अधिक गुरु जी जाने और भगवान ने भी कहा पुराण में मदभक्त पूजा भ्यधिका मदभक्त पूजा भ्यधिका मुझसे अधिक मेरे भक्ति की पूजा करें गुरुदेव भक्त ही तो हैं तो गुरुजी का विशेष आदर करना चाहिए तो गुरुजी का अनादर इसमें नहीं, नहीं होगा नहीं होगा अनादर इससे गुरुजी का विशेष आदर होगा आगंतुक महानुभाव के मन में प्रसन्नता होगी कि अपने आश्रितों को अपने अनुगतों को कितनी सुंदर शिक्षा इन महापुरुष ने प्रदान की है इनमें शिष्टाचार कितना सुंदर है और नहीं तो वो दोस्त तो है तुम्हारा और वह आरोपित तो हो जाएगा गुरुजी के ऊपर गुरुजी ने सिखाया नहीं इसलिए गुरुजनों के समान जो पूज्य हैं अथवा उनसे जो विशिष्ट हैं उनको पहले प्रणाम करें गुरुजी को पीछे करें कोई बात नहीं दो महापुरुषों तो अनेकों महापुरुषों तो एक साथ सबको शास्त प्रणाम कर लें तो इससे हो जाता है फिर गुरुजी जी आज्ञा देने तब बैठे गुरुजी ने इशारा किया तो बैठ गए और श्री गुरुदेव ने कहा हे तात राम भद्र देह राज श्री जनक जी ने अपने कुल गुरु कुल पुरोहित श्री सतानंद जी को भेजा है ये हम लोगों को लेने के लिए आए हैं और अभी है सीता जी के स्वयं का दर्शन करना देखो ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं परमात्मा किसे प्रशंसा का पात्र बनाते हैं विश्वामित्री जी ने तो सहज स्वभाव से कहा कि आये तो सब इसीलिए हैं कि जो धनुर्भंग करेगा उसे त्रिघुवन की विजय के सहित श्री जानकी जी प्राप्त हो जाएंगी अब देखो परमात्मा किसे बड़ाई देता है तो राम जी ने कितना समीचीन उत्तर दिया हाँ। लक्ष्मण जी ने कितना सुंदर उत्सव दिया लखन कहा जस सो। नाथ कृपा तब जापर हो वही इसका पात्र बनेगा जिसके ऊपर आपकी विशेष कृपा होगी यह बात सुनकर के श्री विश्वामित्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई उन्होंने आशीर्वाद दिया और मुनिवृंग के सहित श्री रघुनाथ जी रंग में पधारे यज्ञशाला में धनुष यज्ञाला धनु यज्ञाला में भगवान पधारे पुरवासियों को जैसे ही सूचना मिली कि जिन्होंने अपनी मंगलमयी छवि का दर्शन कराके के मिथिलासियों को निहाल किया और वैदेही वाटिका में जाकर माली मलिनियों को भी निहाल किया सैत्रियों के सहित्रीजी को भी अपना मंगलमय दर्शन दे कर के कृतार्थ किया वे अब जनक जी के विशिष्ट आमंत्रण पर हमारे श्री मदन बाबा एक पदलाके रख गए तो सब लोग दौड़ दौड़ करके जितने जनकपुरवासी मिथिलावासी जैसे मनोहर लूटन लागी ऐसे ही सब जनकपुरवासी दौड़ दौड़ करके सब वहाँ उपस्थित हो गए मुनि संग रंग भूमि में अले दोनों भैया लक्ष्मण संग रंग भूमि में दो भैया लच मिस रंग भूमि मेंच महरा संग रंग भूमि में दो भैया लच मंग रंग सबसे पूजा मंत्र बैठ मिथिले पर बोल पठम हाँ में सबसे ऊसा मंत्रे सभा में जगमग जगमग भैया भैया लक्ष सभा में जगमग जगमगै च मन राम भू संग रंग भूमि में रे लच मन राम संग रंग भूमि में रे लालच मन राम सुन सुन मिथिला के नर नारी चल ले सब घरवार सुनी सुनी सब के नर नारी चल ले सब धरवार विचारी सुनी सुनी मिथिला के नर नारी चलने सब भरवार नारी सुनी सुनी में जम सम भैया लक्ष्मण राम सब पाइय में भैया दोनों भैया लक्ष्मण राम संग रंग भूमि में भैया दोनों भैया लक्ष्मण राम संग रंग जगत दृश्य रहे रहने अवतु रहे स्वयं रहे रहे रहे रहे दर्शको रहे रहे जग पेखन तुम देख हारे बिल संभु नचावन वारे देव न जान ही मरम तुम्हारा और तुम्हीं को जाने में यही भाव करे समे अब तक रह ले स्वयं राम जी दर्शक अवतार अव तो स्वयं दृष्य बन, तो दे बन, बन तो गई रे गयाच लक्ष्मण अब अवतार स्वयं शीश बन गई रेनो गैया लक्ष मणरा अब तो स्वयं शीर्ष बन गई रेनो गैया लक्ष्मण अब अवतार स्वयं वस्तुता भगवान तो दृश्य बन ही गए सच्ची बात यह है कि दृश्यमान जगत भी भगवान ही है भगवान से भिन्न नहीं है हरिदेव जगत जगदेव हरि हरि हरितो जगतों नहीं भिन्न तात्विक दृष्टि यही है कि भगवान के अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं है सब कुछ भगवान है जैसे कपड़े में धागे के अलावा और क्या है ऐसे ही परमात्मा के अतिरिक्त तो कुछ कार भावना उनका लागू रंग भूमि में केहू थे रूप ऐश्वर्य क्रोध दृष्टि भरल माधु नारायण के समू भैया लक्ष्मण राम दास नारायण के समू ले दोनों भैया लक्ष्मण राम दास नारायण के समू ले दोनो भैया लक्ष्मण राम दास ारायण के समय भैया <गागा> लक्ष्म का जन्म काशी में हुआ था और भगवत प्राप्त भगवत साक्षात्कार प्राप्त संत सद्रहस्थ के महान रसिक संत श्री नारायण स्वामी जी के शिष्य थे उन्होंने भी एक रामायण लिखी है, हरिजन प्रमोद रामायण परम पूज्य बक्सर वाले महाराज जी उसकी पांडुलिपि लेकर बनारस ऐसी आए थे और पूज्य गुरुदेव भक्त जी ने उसको प्रकाशित किया था रामानंद पुस्तकालय से उसमें भी बड़ी सुंदर सुंदर उनके भी कई भाव हम ले रहे हैं और बड़ा सुंदर उन्होंने एक गजल लिखी है इस संबंध में धनुषमकौशल पति धनुषम कौशल पति कुर श्रिया महवी किशोर गजराज घूमते हुए सभा में प्रवेश कर रहे हैं ऐसी सुंदर शोभा है कि करोड़ों करोड़ों कामदेवों का सौंदर्य भी इनके ऊपर निर है अथवा ऐसा लगता है कि स्वयं श्रृंगार मूर्तिमान होकर इनके रूप में आया है आहा। सभा में बैठे हुए राजा महाराजा नक्षत्र राशि के जैसे जिम लगे श्री राम लक्ष्मण के सभा में प्रवेश करते हैं सभा की शोभा चंद्रमा से हो जाती है चंद्रमा की शोभा नक्षत्रों से नहीं और दो दो चंद्रमा एक साथ हो जाए तब तो क्या कहना में जन्मता इनके स्वयं ऐसी जल Ah <laughs> जो बंद है वो तो कितना अद्भुत है हरिजन जी का क्या क्या कैसे हमारे हृदय में बहुत हर्ष है हमारे सरकार आज सभा में आ गए कहो सर पर न क्यों हर्ष हृदय सबके ijan ke tur pe la नब सबने भगवान श्री राम लक्ष्मण का दर्शन किया और प्रसन्न होकर जनक जी ने विश्वामित्र जी के चरणों में सागर प्रणाम किया वंदन किया और सर्व सिंहासन विशद एक सिंहासन दे मुनि समेत दो बंधुता वैसारे मंचन से मंच सुंदर विशाल ऐसे दिव्य मंच पर विराजमान किया है एक बड़ा सुंदर भाव है राजा तो अपने अपने बल और अपने अपने प्रभाव का प्रयोग कर चुके हैं और जब वो परास्त हो गए उनकी दाल नहीं गली उनके मनोरथ की सिद्धि नहीं हुई तो स्वाभाविक है कि उनको वहां से उठ के चले जाना चाहिए और तो आगे जनक जी कहेंगे भी सजहू आस निज निज गृह जाऊ अब जानक जी के विवाह की आशा छोड़ दो अपने अपने घर जाओ फिर भी लोग नहीं जाएंगे बैठे रह जाए ये बैठे क्यों है? ये मन में सोच रहे हैं अपने अपने देवी देवताओं को मना रहे हैं हे भगवती हे देवी हे देवता हमसे नहीं टूटा तो नहीं टूटा पर किसी दूसरे के हाथ से धनुष न टूट गया है तो कोई भी आके सभा में बैठता है तो उनको लगता कहीं इनकिला से टूट गया तो तो सांस रोककर कर बेचारे बैठते हैं अब जब इतना उच्च सिंहासन मंच पर प्राप्त हो गया तो देख देख दो बंदुक शोभा परम अनूप पश्चाताप करण लगे कछुक सयान बोलो भक्तवत्सल भगवान की इस प्रकार से सब अपने अपने मन के भाव का अनुभव कर रहे हैं और देख रूप महारण धीरा मनु वीर रस धरें शरीरा जो धुरंधर वीर थे उनको लगा कि मूर्तिमान वीर रस उसने सभा में प्रवेश किया कुटिल जो राजा थे उनको भगवान भयंकर रूप में दिखाई पड़े उनको देख के वे थरथर थर लगे जो असुर थे राजवेश में वहां आकर बैठे थे उन असुरों को भगवान श्री राम काल के रूप में दिखाई पड़े और मिथिला नगर वासियों को वे नर भूषण लोचन सुखदायी के नर भूषण है नरों के भी भूषण है माने मनुष्यों में इस प्रकार का सौंदर्य शौशल्य अन्यत्र कहीं संभव नहीं है और उनके नेत्रों को सुख देने वाले हैं स्त्रियों को भी अपनी अपनी भावना और अपनी अपनी रुचि के अनुसार भगवान की मंगलमयी छवि का दर्शन हो रहा है तो उनको लगता है कि मूर्तिमंत श्रृंगार रस ही विग्रह धारण करके इस रूप में यहाँ उपस्थित हो गया है विदूषण प्रभु विराटमय दीपा बहुमुख कर पगलोचन लोचन विद्वानों ने जो ज्ञानवान विद्वान पुरुष थे भगवान का विराट रूप में अनुभव हुआ शस्त्र शिरसा पुरुषा शस्त्राक्षा शस्त्र पाप इस रूप में भगवान का अनुभव हुआ और श्री जनक जी के परिवार के कुटुम्ब के लोग जनक जी और उनके कुटुम्ब के लोग उनको अपने सगे प्रिय संबंधी के जैसे राम जी दिखाई पड़े और श्री जनक जी महाराज उनकी महारानी सुनैना जी वो राम जी को कैसे देख रही महाराज जी कैसा वात्सल्य है शिशु सम प्रीति न जाही बखारी उनको राम जी किशोर अवस्था के राम जी है पंद्रह वर्ष के राम जी है लेकिन उनको शिशु दिखाई पड़ रहे हैं। उनके प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता योगी लोग उस सभा में बैठे थे उनको लगा साक्षात परम तत्व ही यहाँ साकार होकर आ गया है शांत शुद्ध सम और सहज प्रकाशक स्वरूप जो परमात्मा है उसी ने सभा में इस स्वरूप में प्रवेश किया है भगवान के भक्तों ने देखा कि मेरे इष्ट देव सबको सुख देने वाले भगवान पधारे हैं और अंतिम बात तो गोस्वामी जी ने बड़ी प्यारी कही राम ही, ही सुख नहीं क जिस भाव से श्री जानकी जी राम जी का दर्शन कर रही हैं वह वाणी का विषय नहीं है कितना स्नेह है कितना प्रेम है श्री जानकी जी में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है वो कहने में नहीं आता उसका क्यों क्यों कहने में नहीं आता स्नेह की अनुभूति भी अंतकरण में होती है प्रेम की अनुभूति अंतकरण में होती है और सुखानुभूति भी अंतकरण में होती है उस अंतकरण की अनुभूति को भला वाणी कैसे व्यक्त कर सकती है नहीं कर सकती है इसलिए जिसका जैसा भाव था उसको वैसा ही अनुभव में आया हाँ संसार के व्यक्ति वस्तु पदार्थ उनको देखकर भी अंत करण में स्नेह की सुख अनुभूति होती है और उसका प्रकाश तो वाणी से हो भी जाता है होता है किंतु भगवान का जो दिव्य शुद्ध सच्चिदानंदमय भगवान का स्वरूप है उस शुद्ध सच्चिदानंदमय भगवान के स्वरूप का वर्णन इस प्राकृत वाणी में करने की सामर्थ्य नहीं श्री गदागर भट्टी जी ने क्या कहा वृंदावन के महान रसिक हा कहो कौन पतियावे कौन डरे करेगा कैसे के कही जा गुंगे को मुकात बस। इसे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है वृंदावन में एक सभा हो रही थी सभा में श्रीमद भागवत जी के अनेक विद्वान महानुभाव उपस्थित थे यह बात लगभग 20-25 वर्ष पुरानी होगी हम भी उस सभा में उपस्थित थे तो हम नाम नहीं लेंगे वृंदावन के एक अच्छे प्रतिष्ठित वक्ता महानुभाव ने कहा उनका शरीर नहीं है उन्होंने कहा तुलसीदास जी ने सुखदेव जी की नकल की तो सही पर नकल उनसे बनी नहीं विद्वत गोष्ठी में कहा क्या मल्ला नाम अस्र्ण नाम नरवरो स्त्रीनाम स्मरो मूर्तिमान ये जो श्लोक है इसमें है विराट अविदुषाम सुखदेव जी ने कहा विराट अविदुषाम अविदुषाम विराट अज्ञानी जीवों ने विराट प्रकृति के रूप में विराट रूप में परमात्मा को देखा है तो सुखदेव जी कह रहे हैं अब पूरे श्लोक का अनुवाद तो गोस्वामी जी ने किया पर विदूषण प्रभु विराट में देखा अविराट भागवत जी ने में। विराट अविदूषाम अविदूषाम विराट और यहां विराट विदुषाम विदूषण प्रभु विराट में जी इतना अंतर है बाकी एक जैसा है उन्होंने कहा यहाँ तुलसीदास जी से चूप हो गई और बड़े कष्ट की बात है उनकी बात सुनकर तमाम लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया ताली भी बजाई पर हमें बड़ी पीड़ा हुई गोस्वामी जी किसी की नकल नहीं करते और गोस्वामी जी के लेखनी से कोई ऐसी बात हो नहीं सकती जो शास्त्र विरुद्ध हो संगति कैसे बैठेगी हमको उनके बात बोलने का अवसर होता तो हम जरूर बोलते लेकिन हम पहले बोल चुके थे इसलिए बोलते तो वो अमर्यादा होती सभा की लेकिन हम निवेदन कर रहे हैं इस तरह की कोई बात आवे तो हमें उसका विचार करना चाहिए एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते शब्द का अर्थ प्रकरण के अनुसार किया जाता है किस प्रकरण में किस प्रयोजन के लिए इस शब्द का उच्चारण किया जा रहा है इस पूरे संदर्भ का विचार करके शब्द का अर्थ किया जाए सुखदेव जी महाराज ने जो विराट अविदुषाम कहा उसका अर्थ क्या है वहां विराट माने जो विराट रूप भगवान ने अर्जुन को दिखाया उस विराट का संकेत नहीं है वहां विराट शब्द का अर्थ है जड़ प्रकृति आशय ये है कि जब कंस की रंगशाला में भगवान कृष्ण बलराम ने प्रवेश किया तो जो अज्ञानी पुरुष थे उन्होंने अपने जैसा ही मरण धर्म मनुष्य भगवान को माना इतना ही तो अर्थ है न गुरु जी तो वहाँ विराट का अर्थ है विराट प्रकृति जैसे हम लोगों की देहादी प्रकृति है ऐसे ही उन्होंने उनको उन्हों समझा कि थोड़े ज्यादा सुंदर है ज्यादा चमक दमक है और क्या है हमारे जैसी मरण धर्मा मनुष्य इस रूप में अज्ञानी जीवन उनको देखा संगति हो गई और गो स्वामी जी कहते विदूषण प्रभु विराट मैं देखा है विदूषण प्रभु विराट मैं देखा क्या देखा बहुमुख कर पव लोचन वो तो गो विदुष कौन है जो उस परमार्थ परतत्व की अपरोक्षानुभूति कर चुके हैं ऐसे जो तत्व महापुरुष थे श्री विश्वामित्र जी श्री याग्ञवल्क जी के सदृश जो महापुरुष उस सभा में बैठे थे उन्होंने कहा हरि ये तो साक्षात जिनके संबंध में भगवान वेद कहते हैं विश्वत चक्ष मुखो विश्वतो मुखो विश्व बाहुरुत विश्वतस्वाद सम्बाह धमति सम्पत त्री भूमि जनियन देव एक वह पर परमात्मा साक्षात पदा अब दोनों की संगति हो गयी अब इसमें आप कहो कि उन्होंने चूक कर दी उन्होंने उनकी नकल कर दी ये ऐसी बातें हैं जो ठीक नहीं है सर्वम न्यायम युक्तिमत्वाद विदुषाम किमशोवनम शास्त्रों में जहां कहीं जो कुछ लिखा है सब न्याय है उचित ही है हमको उसको समझने का प्रकार ठीक होना चाहिए बाकी बात सब सही है बस हम सोचें विचारें समझें शास्त्र की मर्यादा में रहकर जिससे शास्त्रीय सिद्धांत के विरुद्ध कोई बात ना जाए बस इतनी सी बात है और आपको विचार करें इसलिए विदूषण प्रभु विराट में दिखा यह भी ठीक है और अविदूषण विराट यह भी ठीक है दोनों ही ठीक हैं, बोलो भक्तवत्सल भगवान की राजत राज समाज कौशल राज किशोर सुंदर श्यामल गौरतन विश्व बिलोचन चोर सुंदर श्यामल गौरतन ये श्यामल गौर श्री अंग वाले श्री राम लक्ष्मण ये विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले इस सभा में विराज विश्व विलोचन चोर अपने दर्शन मात्र से सबके चित्त की चोरी कर रहे ऐसे भगवान वहां विराजे हमने इस बात सुनी है महापुरुषों की वाणी से श्री मिथिला में एक स्थान है उसका नाम है वेनी हम भी वहां दर्शन करके आए हैं और वहाँ प्रसाद पाटिल और जनकपुर धाम में तो बिहार कुंड स्थान है ही है कुछ बक्सर वाले महाराज जी प्रतिवर्ष वहां पदार्थ तो हमने सुना है कि एक बार बिहार कुंड वाले बेनी पट्टी आए उनका पट्टी वाले बड़े महाराज जी का और बिहार कुंड वाले महाराज जी का दोनों का बड़ा प्रेम था दोनों बड़े रसिक महापुरुष थे बड़े अच्छे संत थे दोनों और दोनों में सख्य था मित्रता थी, तो बिहार कुंड वाले महाराज जी ने कहा हंसते हुए बेली वाले महाराज जी से वो गौरीय परंपरा से दीक्षित थे अरे बोले क्या मिथिला की दृश्मी भूमि में जन्म लेकर और दुल्हा सरकार के भक्त नहीं बने और चोर के भक्त बन गए हैं? चोर माने ब्रजय प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगना नाम चल च दुकूल चौरम श्री राधिकाया चित्त चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम ज्ञानी चोरमा माने हमारे वृंदावन के ठाकुर जी श्री कृष्ण उनके भक्त हो गए अरे कम से कम रघुनाथ जी दुल्हा सरकार मिथिला में पैदा हुए उनके भक्त आपको बनना चाहिए था तो बेनी वाले महाराज जी बोले सरकार हम तो चोर के ही भक्त बने हैं मिथिला में जन्म लेकर आप तो डकैत के भक्त हैं। अरे आपने हमारे राम जी को डकैत कैसे कहा आपने हमारे वृंदावन के ठाकुर जी को चोर कैसे कहा? हर दुनिया में प्रसिद्ध है वो चोर हैं। वो तो चोर तो उसी को कहते हैं जो नजर बचा के किसी की वस्तु चुरा लेता उसको चोर कहते हैं। और जो दिन दहाड़े लूट ले उसको डकैत कहते हैं तो हम मिथिला वासियों को रघुनाथ जी ने जिन जिन निज रूप मोहनी डारी की सबको दिन दहाड़े लूट लिया अपनी रूप माधुरी से, इसलिए आपके जो राम जी है ना, वो दिन दहाड़े मिथिला वासियों को लूटने वाले ही डकैत हैं, हमारे ठाकुर जी तो चोर हैं, तो इतना सुनते बिहार कुंड वाले महाराज जी बोले वाह सब तो बहुत अच्छी बात है चोर डकैत मोसेरे भाई और दोनों उठकर एक दूसरे के गले ऐसी लग गए इसमें कोई रामकृष्ण के प्रति भेद वाली बात नहीं है ये है संतों का रस दोनों ही उच्च कोटि के महापुरुष थे पर संतों का ये विनोद संतों का जो विनोद होता है वो भी संसारी पुरुषों के जैसा नहीं होता है संतों का विनोद भी भगवत संबंधी विनोद होता है उस विनोद के क्षण में भी वो भगवान की लीला का चिंतन करते हैं भगवान के स्वरूप का अनुसंधान करते हैं भगवान के गुणों का अनुसंधान करते हैं। विश्व बिलोचन चोरू और महाराज जी करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनको देख करके लघु है हा हा चंद्रमा और वह भी शरद पूर्णिमा का चंद्रमा सबके लिए आह्लादकारी होता है लेकिन कमल बन के लिए वह आह्लादकारी नहीं है कमल तो बंद हो जाते हैं कुमदनिया हर्षित होती हैं, कुमदनिया खिल जाती है कमलनी खिल जाती है कमल बंद हो जाते हैं लेकिन श्री राम जी का लावण्य ऐसा है कि वह करोड़ों करोड़ों शारदीय चंद, पूर्ण चंद्रों को तिरस्कृत कर रहे हैं अपनी कांति से और अपने आह्लाद से पर इनकी विशेषता क्या है नीरज नयन भावते जी के है? इनकी विशेषता ये है कि ये सबके नेत्र रूपी कमल को आनंद प्रदान कर रहे हैं, सबके हृदय कमल को खिला रहे हैं चंद्रमा तो कमल बंद कर देता है, सबके हृदय कमल खिले हैं और इनके भी कमल के समान खिले हुए कर्णांक सुर्घ नेत्रों का दर्शन करके सबको अत्यंत आनंद हो रहा है जैसे भागवत जी में स्थल स्थल पर भगवान के स्वरूप की बड़ी सुंदर झांकियां हैं, ऐसे ही मानस जी में भी प्रत्येक स्थल स्थल पर भगवान की बड़ी मधुर झांकियों का वर्णन किया गया है राम जी की चितवन कैसी है बोले वो कामदेव के मद का भी हरण करने वाली है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है और भगवान के सुचिक्कन सुवृत सुंदर जो कपोल है उन कपोलों पर कुंडल मिला रहे हैं कुंडल कपोलों का स्पर्श कर रहे हैं, उनकी शोभा भी बड़ी अद्भुत है भगवान की छोड़ी बड़ी अद्भुत है और उनकी वाणी तो कहना ही क्या है मृतक की आवनी वाणी है मृतक के कान में भी पड़ जाए तो उसमे प्राणों का संचार हो जाए ऐसी वाणी है और चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली उनकी हसी है जब वो हंसते हैं तो चंद्र किरण की कांति भी विलज्जित होती है और कुंद कली भी विलज्जित होती है और बिना प्रत्यंचा का धनुष किसी काम का नहीं पर श्री रघुनाथ जी की विशाल भौहे वो धनुष के जैसी हैं पर उनमें प्रत्यंचा नहीं है ये बिना प्रत्यंचा के धनुष भी चल जाते हैं बिना प्रत्यंचा का धनुष चलता नहीं है ये प्रत्यंशा बिना प्रत्यंसा के धनुष तो भौ है और बाण क्या है ये है नेत्र भगवान की तिरछी चितवन मंद मुस्कान यह ऐसी चलती है कि प्रेमियों को घायल कर देती है भगवान का सुंदर सुचिक्कन शुभ उन्नत कांत युक्त दीप्त युक्त विशाल ललाट है और ललाट के मध्य में ऊर्ध कुंड की बड़ी अद्भुत शोभा हो रही है और ऊर्ध कुंड के इधर उधर दोनों और सुंदर केशर चंदन की खौर कड़ी हुई है सुंदर चंदन की खौर कड़ी हुई है बड़ी सुंदर शोभा हो रही है घुबराली अलकावली कैसी है गोस्वामी जी कैसी है भाल विशाल के के भगवान की गुमराली अलकावली देख करके अली माने भ्रमर भ्रमरों की जो अवली है समूह वो भी लज्जित हो रही है और इसी भाव को अग्र जी अपने शब्दों में कह रहे हैं मुख के मन है लगता है रघुनाथ जी का जो मुख कमल है वो खिले हुए नील कमल के जैसा है और उनकी गुमराली अलकावली जो उनके मुख कमल का स्पर्श बार बार कर रही है लगता है अलवियों के छोने छोटे छोटे भ्रमर के जो बच्चे हैं वे पराग मकरंद पान के लिए टूट पड़ रहे हो ऐसी सुंदर शोभा हो रही है और पीत चौतनी चिरं सुहाई कुमकी बनाई बड़ी सुंदर स्वर्ण की आभा को भी सुरक्षित करने वाली पीले रंग की चौतनी माने टोपी श्री रघुनाथ जी को और श्री लक्ष्मण जी के मस्तक पर शोभा मान हो रही है बीच बीच में पुष्पों की कलियां उसमें बड़ी सुंदर सजाई हुई है बीच बीच में फूलों की कलियां काढ़ी हुई है बड़ी सुंदर शोभा है मिथिला में हमारे वेदाचार्य जी झाजी बैठे हैं मिथिला में किसी विशिष्ट अतिथि का बहुमान किया जाता है तो उसको सुंदर प्रसाद पवाते हैं और उसको कुछ कपड़ा गमछा देकर माला पहना के पान देकर के फिर टोपी जरूर सिर पे पधराते हैं हैं पाग, है? पाग हैं पाग कहते हैं पाग तो पाग जरूर सिर पे पधराते हैं तो टोपी कहेंगे यहाँ की भाषा में टोपी कहेंगे टोपी पाग सिर पे जरूर धराते हैं पाग जिसके सिर पे होती इसको कहते हैं इनका विशिष्ट सम्मान मिथिला में हुआ है इनके मस्तक पर पाग धराई गई हम लोग भी गए थे तो वहाँ कहीं कहीं जहाँ जाते थे वहाँ वो अब हमारे तो वो आ शक्ति को क्यों जटाए ना जटा तो धर गए लेकिन जितने उन, उतने पर भी नहीं आती है वो तो सबके सिर पे पाग सुंदर नहीं आती है तो सुंदर पाग रघुनाथ जी के सिर पर है इसका मतलब ये पाग वहाँ अयोध्या जी से नहीं लाए हैं ये जनक जी ने जो बहुमान किया है तो बड़ी सुंदर स्वर्ण की कढ़ाई तारों की सुंदर बेलबूटे बने हुए हैं, ऐसी सुंदर टोपी भगवान के श्रीमत्तक पर पधराई गई है और उसकी बड़ी सुंदर शोभा हो रही है भगवान के कंठ में शंख के समान ग्रीवा है तीन रेखाए है तीनों लोगों की सुन्दरता मानव लज्जित हो रही है और गज मुक्ताओं का कंठा कंठ में सुशोभित है और कुंजर मनी कंठा कलित पूर्ण तुलसी का माला उनके वक्ष पर तुलसी की माला सुशोभित हो रही है राम जी की वक्त स्थल आरोप तुलसी की माला है और उनमें दोनों भाव है हरी हरी तुलसी की माला भी मंजरी युक्त तुलसी की माला अथवा तुलसी काष्ट से निर्मित माला भगवान के स्म में है दास ने इसी भाव के अनुसार अपने श्री मलुक पीठ के सरकार जो रघुनाथ जी हैं, नित्य साकेत बिहारणी जी हैं, उनको तीनों सरकार को तुलसी का कंठा बनाया तो पहले तो तुलसी का बनाया फिर मन में आए कि नहीं नहीं थोड़ा आभूषण जैसा भी होना चाहिए तो उसको तुलसी, है तो तुलसी का कंठा पर स्वर्ण मंडित करा के भक्तमाल जी विराजमान करके अब तब सरकार उसने कंठ में धारण करते हैं? हैं श्री रघुनाथ जी का जो कंठा है उसमें जो ताबीज में बक्समाल जी विराजमान है तो उसमें श्री किशोरी जी का बीज मंत्र लिखा हुआ है किशोरी जी उनके वक्षस्थल में हैं और श्री किशोरी जो लक्ष्मण जी के जो कंठा है उसमें रघुनाथ जी का बीज मंत्र लिखा है श्री रघुनाथ जी उनके हृदय में विराज रहे तो तुलसी इसका वर्णन श्री गोस्वामी जी ने किया है पूरन तुलसी का माल वृषभ कंध के हरिथवन विशाल वृषभ के जैसे भगवान के कंधे हैं पुष्ट कंधे हैं और सिंह जैसी छवन है सिंह हाँ। जैसी चलता है सर्कस वाला शेर नहीं जंगल वाला शेर किसी को देखने में आ जाए तो पहले देखते ही हवा ऐसी चल जाएगी है लेकिन जंगल वाला शेर जैसे जंगल में स्वाभाविक खड़ा हुआ शेर जैसे एक अपने शौर्य की मुद्रा में सिंह खड़ा होता है ऐसे, ऐसे इतिहास आए हैं हमारे पूज्य महाराज जी के निकट एक संत रहते थे श्री हरिम बाबा वो अपनी घटना सुनाते थे कि बड़ोदा के निकट जंगल में पहाड़ में एक संत रहते थे उनका नाम था श्री सिया रामदास तो बचपन में हरे बाबा पर उन्हीं <Suffasi> की कृपा हुई सबसे पहले उनकी कृपा हुई उन्होंने बाबा को छोटी आयु में जब बाबा 12-13 वर्ष की आयु के थे उसमें बाबा को उन्होंने साक्षात हनुमान जी का दर्शन कराया जंगल में ले गए उनके पिताजी के यहाँ कभी कभी आते थे वो महापुरुष तो बोले हम जंगल में एक जगह हनुमान जी की पूजा करने जायेंगे तैयारी कर दो तो सब तैयारी कर दी उनके पिताजी ने और बड़े आदमी थे तो गाड़ी में बैठकर जंगल में गए तो कुआ से पानी खींचकर एक शिला को स्नान कराया बोले ये हनुमान जी है वहाँ कोई मूर्ति या मंदिर नहीं था एक शिला थी बोले यही हनुमान जी हैं और तो स्नान करा के सुगंधित इतर लगा के और चमेली के तेल में सिंदूर को मत के और शिला में सिंदूर चढ़ा लंगोटा अर्पित किया कुछ भोग अर्पित किया और वहीं उन्होंने बालक इनका नाम घर का श्री रामलाल नाम का इनको कान में महामंत्र की दीक्षा दी हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे बोले इसी का निरंतर जप करो जगने से सोने तक संख्या वंख्या नहीं बताई बस जगने से सोने तक इस जब पर दृष्टि तुम्हारी रहनी चाहिए और जैसे ही वहां हनुमान चालीसा का पाठ किया तो बाबा कहते हम तो बच्चे थे हनुमान जी प्रगट हो गए साक्षात हनुमान जी प्रगट तो हम डर गए सोने जैसे इतने ऊंचे ऊंचे रोया हनुमान जी के, बड़े तो दिव्य शुरू कराए मणियों से जटित उनका श्रृंगार कोई तो डरो नहीं ये हनुमान जी है डरो नहीं प्रणाम करो प्रणाम किया तो हनुमान जी ने प्रसन्न होकर कहा बालक क्या चाहिए हम प्रसन्न है मांग लो क्या चाहिए तो बालक से ज्यादा कोई बालक तो निर्मल होते जो मन की बात हो छुपाते थोड़ी ना बनाव टीपना बालको में होता नहीं बोले तो हमने हनुमान जी से हाथ जोड़कर रोते हुए कहा कि हमारे घर से बाबाजी जी हमको सवेरे सवेरे से ले आए हमने कुछ खाया पिया नहीं है बड़ी जोर की भूख लग रही है हमको भोजन दे बोलो भक्त तो तो भगवान की हनुमान जी ऐसी उन्होंने भोजन मांगा तो गुरुजी भी बहुत जोर से हंसे कि बालक ने निर्मल भाव से जो मन में था तो कह दिया तो हनुमान जी बोले बस अभी जगन्नाथ जी का महाप्रसाद तुमको लाकर देते हैं आंख मुद्रो दोनों लोग तो गुरु शिष्य दोनों ने नेत्र बंद किए हनुमान जी की गर्जना सुनाई पड़ी तो जगन्नाथपुरी से जगन्नाथ जी का महाप्रसाद दाल और सब पूरा झबरिया भर के जगन्नाथ जी का महाप्रसाद हनुमान जी ने ला एक क्षण में हनुमान जी के लिए कौन सी बड़ी बात है एक झवरिया प्रसाद हनुमान जी ने लाकर के दिया प्रेम से पाया भी घर भी ले आए और उसी महामंत्र का जब करते करते बाबा को 18 वर्ष की आयु में ही उनके शरीर में पूर्ण प्रेम के लक्षण अष्ट सात्विक भाव उनके भीतर प्रकट होने लग गए थे और एक अलौकिक अवस्था उन्हें प्राप्त महामंत्र के जब से हुई विलक्षण जीवन तो बाबा कहते कि फिर इतना अनुराग बाबा श्री सिया जी में हो गया कि हम गाड़ी से जाते जंगल में और जब बाबा के वहां पहुंचते तो बाबा के पास शेर रहता सिया बाबा के पास शेर और जैसे हमको आता हुआ देखता तो शेर एकदम अकड़ के खड़ा हो जाता है और तो गुर्राता गुर तो बोले हम तो ऐसे जाते दूर खड़े रहते तो बाबा कहते श्री सियारामदास जी ने बाबा कहते हे बच्चा डरे मत आजा तेरा भाई है डरे मत आजा बोले हमारी हिम्मत नहीं होती शेर अकड़ के खड़ा है वो कैसे कोई आ जाएगा शेर के पास बाबा जी के पास खड़ा है शेर जंगल का शेर बोले अपनी आंखों से देखा बाबा जी शेर का दायना कान पकड़ के ऐसा एख देते चल हट, डर रहा है बच्चा जा घूम फिर के आ। शेर चला जाता वो तब हम जाकर बैठते तो बाबा कहते बच्चा सरकस का शेर नहीं हमने जंगल में स्वाभाविक घूमते फिरते शेर देखा है और शेर सिद्ध संतों के साथ कैसा व्यवहार करता ये भी हमने देखा और बिल्कुल सत्य है अहिंसा प्रतिष्ठायाम सत्सन्निध त्याग महर्षि पतंजलि जी ने योग सूत्र में कहा है, अहिंसा की पूर्ण प्रतिष्ठा होने पर हिंसक जीव भी अपनी हिंसा वृत्ति का त्याग महापुरुषों के निकट कर देते हैं ये प्रत्यक्ष है। तो सिंह ठवन रामजी की ठवन सिंह के जैसी, जब खड़े होते हैं, तो जैसे शेर अंगड़ाई ले ऐसे महाराज बल निधि बाहू विशाल बल के खजाने हैं और आजानुलंबित भगवान की गुजाए हैं सुंदर भगवान के कमर में सर्कस कसा हुआ है पीतांबर बांधे हुए हैं, हाथ में बाण है और पीत जज्ञीत तो तो सुहाय पीला जनेऊ भगवान के श्री में बड़ा सुंदर यज्ञोपवीत की बड़ी सुंदर शोभा हो रही है नक्सिक भगवान की बड़ी सुंदर शोभा हो रही है भगवान का दर्शन करके सब लोग बड़े आनंदित हो गए एक तक सब देखने लग गए और पुल के पलक भी नहीं गिर रहे थे और श्री जनक जी महाराज बड़े प्रसन्न भे जनक जी महाराज ने श्री महर्षि विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया और सारी कथा उनको सुनाई बोलो भक्त वत्सल भगवान की पुनः उसी भाव को गोस्वामी जी दोहरा रहे निजय निजय दुख राम ही सब देखा न जान कसू मरम विषेखा भली रचना रपसन राजा महा एक विशेष बात राम जी सभा में बैठे हैं तो सभा में किसी एक दिशा में ही बैठे हैं एक स्थल पर ही बैठे हैं लेकिन वहाँ असंख्य नरनारी बैठे हैं सब ने राम जी को अपने सन्मुख ही देखा है? राम जी की दाई बाई पीठ किसी को नहीं दिख रही है सबको राम जी के मुखारविंद का दर्शन होगा क्यों यही है उनकी ईश्वरता वही है इनका ब्रह्मत्व धन्यवाद क्षिशिरोखम सर्वं आवृत्य सब सबोर भगवान का दर्शन हो रहा है सब मंचनते मंचु सुंदर विशद विशाल मुनि समय तो दो बंधु कहा बैठा महिपाल कितना सम्मान इनका सभा में हो गया ये देख करके जो राजा आए थे वो तो भीतर से हारे तो थे ही बेचारे और ज्यादा हार गए कि लगता है कहीं ये ही न तोड़ दें धनुष जैसे आ, चंद्रमा के उदित होने के बाद सारे की कोई विशेष चमक नहीं रह जाती है ऐसे ही सब दिखाई पड़ने लग गए और सबके मन ही मन ऐसा आया कि राम चाप तोरब तक नहीं मने इसमें संदेह नहीं है लगता ही राम जी धनुष तोड़ ही देंगे और इनका स्वरूप भी इतना सुंदर है श्री जानकी जी के कंठ में विजय माल अवश्य पहना देगी इसलिए ऐसा विचार करके अपना बल प्रताप तेज सब गवा करके यहाँ से हम लोगों को चले जाना चाहिए ऐसा उनके मन में आया और वो कहने भी लगे तो दूसरे जो राजा अविवेक से मोह से अज्ञान से ये जो सज्जन राजा हैं ये उनका भाव है जो असज्जन हैं वे कह रहे हैं कि अरे हम ऐसे कैसे चले जाएंगे बोले देखो तुम कहते हो कि राम जी बड़े सुंदर हैं इनके गले में जानकी जी माला डाल देंगी ये हमारे रहते हुए हरगिज नहीं हो सकता है क्यों? क्या करेंगे आप हम बैठे इसलिए तो बैठे भले हमने हम पाए धनुष तो क्या हुआ हम इसलिए बैठे हैं कि कहीं इनकी सुंदरता पर रीझ करके जनकराज दुलारी बरमाला इनके कंठ में न डाल दें कि दुष्टों का स्वभाव ऐसे ही होता है हमको तो जीत जो उपलब्धि नहीं भाई तो हमें नहीं भई तो नहीं भई दूसरे को न हो जाए और सज्जन पुरुष ये होते हैं हमें भले ही न हो यह दिव्य वस्तु सबको उपलब्ध हो जाए सबको प्राप्त हो जाए ये सज्जनों का स्वभाव होता है और वो कहते कि देखो सीता जी के लिए तो हम काल से भी युद्ध कर सकते हैं और यह सुन कर के धर्मात्मा हरिभक्त जो राजा थे वे मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि देखो गांठ बांध लो अब पक्की कर लो ये बात बिया गर्व दूर करी इंद्रपन के सारे राजाओं के अहंकार को चूर करके श्री रघुनाथ जी ही किशोरी जी का पानी ग्रहण करेंगे क्यों अरे बोले कैसे करेंगे हमारे जीते जी हम सब अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर कवच बांध करके इनसे युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे ये तो अकेले आए ना बाबा जी संघ में कमंडलधारी बाबा जी संघ में हम लोग तो कुछ न कुछ सैनिक सिपाही अंगरक्षक हमारे साथ हैं तो हम लोगों की संख्या भी बहुत भारी है ये दो ही तो हैं। है इससे अधिक ये कहाँ है तो भक्त राजा कहते हैं जीती संग्राम दशरथ के रण बान है इनसे युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है इसलिए गाल बजाओ मत मन के लड्डूओं से किसी की भूख नहीं बुझती है बोले फिर क्या करें कहते हमारी सलाह मानो क्या सलाह है आपकी हमारी सलाह है सिख हमारी सुनि परम पुनीता जगदम्बा जान हूँ जी सी ये सीता कोई सामान्य राजकुमारी नहीं है वे अयोनजा साक्षात जगदम्बा है अनंत कोट ब्रह्मांडों की जननी हैं ये और राम जी कौन है मुझे राम जी जगत पिता हैं। बोलो भक्तवत्ल भगवान की है इसलिए जगन माता जगत पिता के रूप में श्री सीता राम जी का दर्शन करो जगत गुरु श्री मदाज्य रामानंदाचार्य भगवान ने अपने ग्रंथ वैष्णव मताब्ज भास्कर के मंगलाचरण में श्री जानकी जी का जो स्मरण किया है बड़ा रसमय स्मरण है आ, क्या कहें कितना बढ़िया श्लोक है कि सबको कंठस्थ कर लेना चाहिए इतना सुंदर श्लोक है ऐश्वर्यम यद पांड संश्रयम भोग्यमी शरीजच्चि सा मद्भुत शुभगुणा वात्सल्य सीमा दया विद्युत्ंज शांतिरिता सुपद मे क्षण दत्ता नो किल संपदो गनगजा राम प्रिया इसका विस्तृत व्याख्यान हम वैष्णव मताज भास्कर के क्रमिक प्रवचन में कल चुके अभी तो केवल सरलार्थ कर रहे अनंत कोट ब्रह्मांडों में अलग अलग लोकपाल दीगपाल है देवता हैं, और सबका ऐश्वर्य पृथक पृथक है इंद्र का वरुण का कुबेर का यम का अग्नि का चंद्र का सूर्य का सबका ऐश्वर्य है लोकपाल दिकपाल सब ऐश्वर्य संपन्न है और प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग अलग लोकपाल दिकपाल हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में त्रिदेव ही प्रथक प्रथक ही हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश हैं जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये पूरे अनंत कोट ब्रह्मांडों में बड़े बड़े लोकपाल दिकपालों में ब्रह्मादि देवताओं में अथवा बड़े बड़े राज राजेन्द्र चक्र राजा महाराजाओं में सप्तती पृथ्वी के छत्र सम्राटों में जहाँ कहीं जो कुछ ऐश्वर्य विशिष्ट दिखाई पड़ रहा है श्री जानकी जी आपकी तिरछी चितवन का ही ये दिव्य परिणाम है आपकी कृपा कटाक्ष कृपा कटाक्ष का फल है जो तो सब मौज ले रहे हैं अद्भुत जिनका विलक्षण शील रूप गुण सौंदर्य सब कुछ जिनका चित्र है चित्र माने विलक्षण है और अद्भुत है अद्भुत का अर्थ है कि उसकी कल्पना मस्तिष्क में संभव नहीं है अनुपम अद्भुताद्भुत है और अत्यंत शुभ गुणों का जो एकमात्र आश्रय है और वात्सल्य की जो चरम सीमा है इनसे अधिक वात्सल्य और किसी में नहीं है श्री रघुनाथ जी वात्सल्य गुण सागर अवश्य हैं और श्री राम जी के वात्सल्य से जानक जी का वात्सल्य बहुत अधिक है इसलिए आचार्यों ने कहा है कि किशोरी जी ने अपनी करुणा से अपने वात्सल्य से राम जी की शरणागति गोष्ठी को हल्की कर दी राम जी कहते हैं शकृत एवं प्रपन्नाय तवास्मीत नीति ऐसी याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम ये तद्रतम्बमो एक बार आकर कहता है कि हे नाथ मैं आपका हूँ आपकी शरण में हूँ तो मैं उसे प्राणी मात्र ऐसी निर्भय कर देता हूँ भगवान यह अपेक्षा करते हैं कि आकर कहे पर श्री जानकी जी यह अपेक्षा भी नहीं करती कि कोई आकर के कहे बिना कहे ही लंका की राक्षसियों को उन्होंने अपनी शरणागता मान लिया और जब हनुमान जी उन्हें दंडित करना चाहते थे तो श्री जानकी जी ने कहा कहीं आर्य पुत्र प्रभु श्री राम के सेवक होकर ऐसी बात तुम्हारे मन में कैसे आ गई अद्भुत सुधा नाम, बा, नाम बा, बधार बधार जो बधके योग्य है ऐसे जीवों के प्रति ही करुणा करने कार्य कारण मारे न कशिन्ध्य लगता गुरुजी को ठंड लग रही है क्या एक थोड़ा सा कम कर कर सकते हो या बंद कर सकते हो तो देखिए पंखा बंद कर दो पंखा बंद कर देने से ठीक हो जाएगी श्री सीताराम महाराज कहा भैया अनुरागदास क्या नहीं है क्या देखो हमारे कमरे में कोई शॉल हो नया तो मजबूरी तोड़ा जो वात्सल्य की चरम सीमा है परमावधि है विद्युत पुंज के समान जिनकी श्री अंगकांति है और अपरमित क्षमा जिनमें विद्यमान है ऐसी कमले क्षणा श्री जानकी जी हमें अखिल संपत्ति प्रदान करो अखिल संपत्ति क्या है क्या संपत्ति है रामानंदाचार्य भगवान संपत्ति मांग रहे हैं भौतिक संपत्ति मांग रहे हैं ये संपत्ति नहीं है संपत्ति क्या है प्रेम रूपी संपत्ति भगवत प्रेम ही सर्वोपरि संपत्ति है भगवत सेवा ही सर्वोपरि संपत्ति है लोक्य साषि सामेप्य सारूप्यमप्युत दीयम न गृणी विना मत्वन जना इधर का भी पंखा बंद कर दो दीयम न गृहणसी विना मत्व जना क्योंकि भगवान के भक्तों की संपत्ति है भगवत कैंकर श्री सीताराम जी का कैंकरी, श्री किशोरी जी कृपा करके रघुनाथ जी का कैंकरी प्रदान करें और उनका दिव्य प्रेम हमें प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना की है तो महाराज जी ये सब राजा समझा रहे हैं उनको जगदम्बा के रूप में जानकी जी को देखो और जगत पिता रघुपति ही बिचारी भरी लोचन छवि लेहु निहारी राम जी जगत पिता हैं श्री जानकी जी जगन माता हैं आँख भर के श्री सीता जी का दर्शन कर लो ये कौन है सुंदर सुखद सकल unda I... दोनों बंधु भगवान शिव के हृदय में निरंतर विराजने वाले हैं राम लक्ष्मण ऐसा सब परस्पर बड़ी सुंदर वार्तालाप कर रहे हैं और देखो अपने अपनी भाव, दुष्ट जल रहे हैं और भगवान के भक्त सज्जन राजा वो आह्लादित हो रहे हैं आनंदित हो रहे हैं अस कही भले भूप अनुरागे अनूनो गंग प्रेम से भगवान की छवि का दर्शन करने लगे आकाश में देवता विमानों पर बैठकर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और इसी बीच में श्री जानकी जी श्री जानकी जी को श्री जनक जी ने बुलावा भेजा जानि सुब सरसी तब पठ जन गबुला चतुर सखी सुंदर सकल बोहिलबू चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवा सादर तखिया आदर पूर्वक लेकर के आई है सीता राम सीता राम सीता राम, इता राम। दास जी महाराज ने इस भाव के अनेकों पद लिखे हैं और मन तो करता है कि एक एक करके सब कह दें लेकिन समय उतना ही है सुनो भैया भूप सकल दय दोहराएंगे बजाएंगे दो तो समय लग जाएगा इसलिए ऐसे ही सुन लीजिए आप स्वर देते रहिए सुनो भैया भूप सकल दय कान गीतावली में गोस्वामी जी कह रहे वज्र रेख गज दसन पनक जनक पन वेदित जग जान सुनो भूष सकलान वज्र की रेखा के जैसी जनक जी की प्रतिज्ञा है वज्र की रेख मिटाने से मिटती नहीं है। गज दसन हाथी के दांत बाहर निकलते फिर भीतर घुसते नहीं है बाहर ही निकले रहते गजदंत के समान उनकी प्रतिज्ञा है जान। एक परम धर्मनिष्ठ सत्यवादी सदाचारी राजर्षि उनकी प्रतिज्ञा व्यर्थ होने वाली नहीं है और सामने भगवान शिव का धनुष रखा है बिना कठोर पुरारी सरासन नाम प्रसिद्ध पिनाक जो दस कंठ दियों है मना भूमि भाल प्राजत न चलत सो बिर भगवान शिव के सह कैलाश को जिसने उठा लिया वह रावण भी जिसे हिला न सका ऐसा ये धनुष है के मान हो रहा है पर ये हिल नहीं रहा कैसे बोले ज्यों ज्यो बिर आख जैसे ब्रह्मा जी की थी राई घटे न तिल रहे जीव निशंक लिखित विधि ललाटे प्रोज्जितुम कसमर्था विधाता ने जिसको लिख दिया है वो कोई आओ प्रोजितुम कस समर्था उसे कोई मेट नहीं सकता लाने वाले इधर से लाने से ना श्री महाराज की वाह बड़ी प्रसन्नता आप ऊपर बैठ जाते कुर्सी तो पर गद्दा पर गिरा गिरा हम लोग बड़े भाग्यशाली है हमारे ब्रजमंडल के श्रीमद भागवत के भैया बैठ जाओ वाह आप बैठ सतुगुण्डा जी आप बैठ आप व्यवस्था मत परम श्रद्धे पूज्य ठाकुर श्री कृष्णचंद्र शास्त्री जी के सुपुत्र और बहुत अच्छी बड़ी सुंदर कथा करते हैं इस बार बक्सर में भी आपने खूब प्रेम से सुनाया और आप पधारे हैं बड़ी प्रसन्नता थोड़ी देर बैठेंगे श्री सीताराम जी महाराज की जैसे लिखित विधि ललाटे प्रोजुतम कस्टमर विधाता जिसको लिख देता है ललाट में उसको कोई पोछ नहीं सकता जैसे विधाता के अंक परिमार्जित नहीं किए जा सकते ऐसी जनक जनक जी की प्रतिज्ञा को अदला बदला नहीं जा सकता वो तो जैसी है वैसी की है जो की क्यों है धनुष तो रहे बड़े जान की, राव हो ये की राम गीतावली में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो धनुष तोड़ देगा वही श्री जानकी जी का वरण करेगा राव हो की राम ये नहीं है एक राजा ही होना चाहिए राजा हो या रंग को निर्धन हो जो वीर इस धनुष को उठाएगा इसको झुकाकर प्रत्यंजा चढ़ाएगा वो त्रिभुवन की विजय के तहत श्री जानकी जी को प्राप्त करेगा जनक जी की प्रतिज्ञा है, तो वो स्वामी जी कहते हैं सुनी आमरसी उठे अवनी पति लगे बचन जनु की ये जनक जी की आज्ञा जब बंदी ने सुनाई तो राजाओं ऐसा लगा जैसे उनके मर्मस्थान में किसी ने वाण का प्रहार किया तरे नाप करें अपनी महा महा बलधी उनकी जितनी सामर्थ्य थी उन्होंने अपनी संपूर्ण सामर्थ्य का प्रयोग किया लेकिन धनुष तो हिलता ही नहीं गोस्वामी जी भी उपमा बड़ी सुंदर देते हैं गुरु जी संस्कृत के कवियों में उपमा कालिदास से और भाषा में गोस्वामी जी की उपमा देखिए डी न समू सरासन कैसे डरा तीव्रता नारियों के समक्ष विषयी लोलुक कामुक पुरुषों की बात उन पर प्रभाव नहीं करती उनके मन को डिगाती नहीं है ऐसे ही धनुष नहीं दिग रहा है नमित शीस सोच ही सलज सब श्रीहत भय शरीर बोले जनक तन दुखित सरोष अधीर राजा लज्जित तो हो गए उनका ओज तेज वल सब नष्ट हो गया स्त्रीहीन हो गए राजा जनक जी को अत्यंत पीड़ा हुई और उस दुख में रोष युक्त होकर अधीर होकर के जनक जी क्या कह रहे हैं सप्तीप नव खंड भूमि के भूपति ब्रंद जुड़े केवल जम्बू के ही नहीं आए लक्ष्य सालमली, कुश आदि सातों द्वीपों के विशिष्ट बलवान पुरुष यहाँ आए देवता भी आए कुमारों के वेश में असुर भी आए राजकुमारों के वेश में, हम सबको जानते हैं बड़ो लाभ कन्या की रसी को जानता मई तुम केवल कन्या ही नहीं मिलेगी जो भगवान शिव के धनुर् को भंग करेगा उसको त्रिलोक विजय का विजय की श्री भी उसको मिलेगी तो त्रिभुवन विजयी माना जाएगा न धन जन वीर विगत मही कहूँ सुट दुरे रोते लखन बिकट भुक करी भुज अरु अधर तुर गीतावली में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि शंकर जी का धनुष दिगा नहीं जनक जी कहते हैं हमको लगता है या तो वीर इस सारी धरती पर है नहीं अब कथनचित कोई वीर होगा भी तो किसी कंदरा में जाकर छिपा हुआ है वो यदि मैदान में होता तो जरूर धनुर्भंग करता इतना सुनते ही श्री लक्ष्मण जी की भुकुटी टेढ़ी हो उनके अधर फड़कने लगे आहा। क्या कहा उन्होंने सुनो भैया भैयाकल जैसा सुनऊ भ अनुकूल कमल भान जो सब अनुशासन पाव। काबा पावन में बान मंदिर में रुनवा अब यहां ध्यान दें जनक जी सभा में सार्वजनिक रूप से अपनी बात कह रहे हैं किसी एक विशिष्ट व्यक्ति को लक्ष्य करके कह रहे हैं क्या जनक जी किसी को लक्ष्य करके तो नहीं कह रहे हैं। वो तो समाज में खड़े होकर एक सार्वजनिक बात कह रहे हैं लेकिन वो सार्वजनिक बात का प्रभाव सर्वाधिक उस बात का प्रभाव लक्ष्मण जी पर पड़ा लक्ष्मण जी पर ही क्यों पड़ा दूसरे पर क्यों नहीं पड़ा उसका कारण है रघुपति की रति डंडा ठीक रहेगा डंडा ही लफने लग जाए नरम हो जाए झुक जाए तो उसपे ध्वजा कहाँ से फहराएगी राम जी की रूपी ध्वजा को फहराने वाले दंड श्री लक्ष्मण जी लक्ष्मण जी कठोर नहीं बहुत है बहुत कोमल है लक्ष्मण जी बंद लक्ष्मण पद जल जाता समान भयोजा आह प्रेम हो तो लक्ष्मण जी के कैसा अद्भुत प्रेम है लक्ष्मण जी भगवान के पुत्र अब यहाँ एक और विशेष बात है वो विशेष बात ये है कि जनक जी ने सार्वजनिक बात कही तो लक्ष्मण जी का कर्तव्य था कि जनक जी को ही लक्षित करके वो बोलते भले ही आपने सार्वजनिक बात कही है लेकिन ये हमको लगी है तीर के जैसी क्योंकि यहाँ हमारे आराध्य हमारे इष्ट श्री राम जी बैठे आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं भाई अनुचित बात जनक जी की लगी तो जनक जी से उनको कहना चाहिए लेकिन लक्ष्मण जी जनक जी से नहीं कह रहे हैं किससे कह रहे हैं राम जी ऐसी किससे कह रहे हैं बड़ा सुंदर भाव इसका भाव यह है कि कोई कुछ भी करे और कोई कुछ भी कहे प्रपन्न शरणागत का धर्म है तो अपने आराध्य अपने शेषी भगवान को छोड़कर उसकी वृत्ति स्वप्न में भी क्षणार्ध्य के लिए अन्यत्र नहीं जानी चाहिए लक्ष्मण जी को रघुनाथ जी को छोड़कर किसी से प्रयोजन नहीं है न उनका कोई अपना है न उनका कोई पराया है ये क्या कह रहे हैं हे रघुनाथ जी क्या करें इस धनुष का संबंध श्री जानकी जी से जुड़ गया है इसलिए हमारे हाथ पांव बंध गए जानकी जी से जुड़ गया इसका मतलब क्या है श्री जानकी जी ने पांच वर्ष की आयु में अपने बाएं कर कमल से धनुष उठाया और दाहिने हाथ से उसकी भूमि को स्वच्छ कर दिया चौका लगा दिया अब फिर वस्त्रादि बिछा के फिर से रख दिया धनुष को जनक जी ने प्रतिज्ञा कर ली और प्रतिज्ञा भी यह कर ली कि जो धनुष तोड़ेगा वो जानकी जी का पानी ग्रहण करेगा और श्री जानकी जी की छवि तो मेरे आराध्य के हृदय में बस गई है।, है सहज पुनीत मोर मनु शोभा इसका आशय क्या इसका आशय ये है कि श्री राम जी को प्रियतम के रूप में किशोरी जी ने स्वीकार कर लिया और श्री रघुनाथ जी ने किशोरी जी को प्रियतमा के रूप में स्वीकार कर लिया तो मेरे पिता हो गए और ये मेरी माता होगी। इस विवाह जब होना होगा तब होगा धनुष जब टूटना होगा तब टूटेगा ये बड़ा सूक्ष्म भाव आराध्य ने जिस भाव से स्वीकार कर लिया है उस भाव का हम आदर करते हैं मैं तोड़ दूंगा धनुष को तो। जनक जी की प्रतिज्ञा के अनुसार फिर जो प्रतिज्ञा की गई वही हो जाएगा तो ये तो संभव नहीं है क्योंकि मेरी बुद्धि जानकी जी के प्रति अब माता की बुद्धि होगी जानकी जी से इस धनुष का लेना देना न होता तब का मैंने तोड़ दिया होता इस धनुष ने हमारे हाथ पर बांध रखे हैं सुनहु भानु कुल कमल भानु जो तब अनुशासन पाप का बा पूर्व तो पिनाक में ंदर मेरू नवाओ मैं मंदराचल को सुमेरू पर्वत को झुका सकता हूँ देखो निज किंग को कौतुक अपने सेवक का कौतुक देखिए क्यों को दंड चढ़ावो ले धावो भजोलो प्रभु अनुग कहा कितने योजन दौड़ जाऊँ इस धनुष को लेकर बताओ और कमल नाल के समान इस धनुष को मैं तोड़ दूं यदि मैं ऐसा न कर सकूं तो मैं भगवान श्री राम का सेवक कहलाने योग्य नहीं ये क्या है ये लक्ष्मण जी की गर्भोक्ति नहीं है यह है लक्ष्मण जी की भगवत शरणागति का बल ये अपना बल नहीं अपना बल हो तो ये प्रशंसनीय नहीं, नहीं है लेकिन तब प्रताप बलनाथ सब प्रताप आपका प्रताप ये रोष में भी शरणागति के सिद्धांत को लक्ष्मण जी भूलते आचार्य चरण है ना संपूर्ण जीवों के आचार्य श्री लक्ष्मण जी शेष तत्व को जीवाचार्य कहा जाता है संपूर्ण जीव जगत के आचार्य हर से पूर्ण सचिव कहे मृदु मुस्का राम बरजो प्रिय बंधु नयन की राम जी मुस्कुराए और अपने नेत्रों के इशारे से आओ बगल में बैठ जाओ लक्ष्मण जी आकर बैठ गए कौ सिक कहो उठहू रघुनंदन जगबंदन बल एन तुलसीदास प्रभु चले मृगपति जो निज भगत ने सुख ने इसलिए गीतावली को संतों ने माखन कहा है मक्खन है ये गोस्वामी जी का साहित्य क्षीर सिंधु के समान है और ये मक्खन है गीतावली इतने सुंदर सुंदर पद हैं गीतावली के बिना रामचरित मानस के अनेक प्रसंग लगते नहीं सुंदर भाव में संजोया है गीतावली में आप लोग कहेंगे फिर विनय पत्रिका क्या है आपने गीतावली को माखन कह दिया तो विनय पत्रिका क्या है माखन को तपाकर घृत निकलता है जो घी है ना वो है विनय पत्रिका बोलो भक्त वत्सल भगवान की सिद्धांत रूपी घृत है श्री विनय पत्रिका उस समय श्री जानकी जी की जो सुंदर शोभा है उसका कोई वर्णन करे तो क्या नहीं किया जा सकता तुलसीदास कहते अवश्य किया जा सकता है कवि तो वर्णनीय विषयों का वर्णन करते ही लेकिन यदि श्री जानकी जी के रूप का सौंदर्य का लावण्य का माधुर्य का कोई कवि वर्णन करे इस अवसर पर तो गोस्वामी जी कहते हैं उसको कुकवि कहा जाएगा सुकवि नहीं कहा जाएगा क्या कहा जाएगा वो कुकवि है और उसको बड़ा अपयश होगा उसकी बड़ी अपकीर्ति होगी कभी लोग जो कुछ लिखते हैं इसलिए लिखते हैं कि उनकी यशकीर्ति हो लेकिन इसके तो जानकी जी की उपमा का कोई वर्णन करेगा तो उसको अपकीर्ति होगी तो जानकी जी की उपमा किसी ब्रह्मांड की नारी से नहीं दी जा सकती है किससे उपना देंगे जानकी जी की हाँ हा हा भाई ऐसा क्या आप कह रहे हो कंगाली है हमारे यहाँ हमारे यहाँ तो बहुत देविया हैं जो अपूर्व सुंदरी है आहा। ira khair tarana a कवि वर्णन करेगा तो भगवती बाग देवता सरस्वती का आश्रय लेकर के ही तो वर्णन करेगा तो सरस्वती जी कोई सामान्य नहीं है नहीं? शारदा है उनके कृपा कटाक्ष के बिना व्यास वाल्मीकि भी कुछ कह नहीं सकते कुछ लिख नहीं सकते हम भी जो बोल रहे हैं वो उनके कृपा कटाक्ष का ही परिणाम आप सुन समझ रहे हैं ये भी उन्हीं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है शारदा है ज्ञान देने वाली ज्ञान की अधिष्ठात्री शक्ति है बड़ी सुंदरी है कौन वर्णन कर सकता सरस्वती के सौंदर्य का प्रगोस्वामी जी कहते हैं उन सरस्वती जी में भी एक दोष है क्या विरा फर वो बड़ी मुखर है बहुत बोलती है बोलने का काम ही है उनका बाघ रिष्टात्र देवता है बोलेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा वो तो बाणी के रिष्टात्र देवता है बोले तो जानकी जी बहुत बोलती नहीं बहुत कम बोलती पूरे रामश्रित मानस को देख लो राम जी कम तो राम जी भी बोलते हैं पर राम जी से भी कम जानकी जी बोलते बहुत कम बोलती बहुत नपे तुले शब्दों का प्रयोग करती तो गिरा हैं सही परवे मुखर हैं बहुत बोलना भी अच्छा नहीं माना जाता है तो राजेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी भवानी तो त्रिपुर सुंदरी परम सुंदरी है बोले गिरा मुखरतन अर भवानी गिरा शंकर जी अर्धनारीश्वर ईश्वर है बोले चलो तुमने गिराजी में मुखरता का दोष बता दिया और भगवती त्रिपुर सुंदरी में उमा में तुमने बताया कि वो तो आधी ही हैं अर्धांग हैं शिव का तो रती तो हैं कामदेव की पत्नी रति बड़ी सुंदरी है रति अति दुखी तो जान रति जान रति तो हमेशा रोती रहती है क्यों शंकर जी ने उसके पति को तब शिव तीसर नयन उभारा चितवत काम भयू जरी छारा भस्म कर दिया है अब उचारी दिन गिन रही है 28 में चतुर्युगी का द्वापर कब भगवान कृष्ण का अवतार होगा और जल्दी पल्दी ब्रजलीला पूरी करके कब द्वारिका जाएंगे? और कब रुक्मी विवाह होगा तब कृष्ण सने हुए पति तोरा बचन अन्यथा हो ही न मोरा तब हमें अपने पति तो वो तो बेचारी पैसे पहले से रो रही है बोले तो चलो जाने दो तुमने ब्रह्मी गिरा भवानी रति सबको कह दिया कि इनकी क्षमता भी जानकारी जी से नहीं की जा सकती है अच्छा ऐसा करो भगवती महालक्ष्मी जो समुद्र से कर यहाँ वो हम कहें कि न कहें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कह देते गीत गोविंद में एक श्लोक है उस श्लोक में बड़ा माधुर्य का श्लोक है उसमें श्री ठाकुर जी कह रहे हैं नित्य निकुंजेश्वरी राधा रानी से देखिए इन आचार्यों के भाव हम इसलिए कह रहे हैं कि तत्वता भेद नहीं है क्योंकि राधा रानी को महालक्ष्मी के रूप में चिंतन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण गीत वो कह रहे हैं, हैं स्वाम अप्राप्य स्वयं व पराम जब क्षीर सिंधु का मंथन हुआ और आप प्रकट हुए तो स्वाम अप्राप्य तुमको प्राप्त नहीं कर पाए कौन भाव शिव जी अब ये यथार्थ नहीं है ये तो प्रेम वैचित्री में कहा गया वाक्य है इसको ऐसा संी जी के प्रति उनका प्रेम विशेष प्रकट करना है उसमें ये बात कही जा रही है वो तो कहते लगता है शंकर जी ने जहर क्यों पिया? तो कहते स्वाम अप्राप्त लगता तुम न मिली इसलिए उन्होंने कहा कि चलो अब ये तो नारायण को मिल हमको तो मिली ही नहीं चलो जहर ही सही जहरी ही कर पर आज तुम्हें प्राप्त करके मैं धन्य हो गया ऐसा भाव एक गीत गोविंद में एक श्लोक तो भगवती रमा तो परम सुंदरी है कौन ऐसा है जब भगवती रमा तत आविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंती दशक कांक्षा विद्युत सऊदा में नहीं था भगवती महालक्ष्मी प्रकट वही सारी दिशाएं प्रकाशित हो गई दिग्गजेंद्रों ने आकाश गंगा के जल से उनका अभिषेक किया है विष्णु पुराण में देखो भगवती महालक्ष्मी की महिमा क्या कहें सारे ब्रह्मांड की शोभा जहां कहीं है वो तो भगवती महालक्ष्मी के अनुग्रह बड़ी महिमा लक्ष्मी जी से संता कर दू वो स्वामी जी कह रहे हैं विष बारूमी बंदू विष बार भी हम श्री जानकी जी से नहीं कर सकते क्यों बोले समुद्र से ही लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई और समुद्र से ही कालकूट विश्व उत्पन्न हुआ तो विश्व का भाई है कि नहीं और बारुणी उनकी बहन है कि नहीं वो भी समुद्र क्षीर मंथन क्षीर सिंधु के मंथन से ही प्रकट हुई जानकी जी का जानकी जी के भाई कौन है श्री लक्ष्मी निधि क्या करेंगे विष्वंधु नहीं है जानकी जी बारुणी उनकी बहन नहीं है ये दोस्त लक्ष्मी जी में है जानकी जी में दोस्त नहीं है लक्ष्मी निधि जी के स्वरूप को यदि किसी को समझना बहुत ध्यान से उसमें लक्ष्मी निधि जी के स्वरूप को यदि किसी को समझना भाई देखो है मोबाइल चलाना जरूरत चर्चा की थी, थी। साक्ष्मी हाँ, निधि जी के स्वरूप को और लक्ष्मी निधि जी की गृहिणी श्री सिद्धि जी के स्वरूप को यदि ठीक थी से समझना है तो पंचरथाचार्य प्रात स्मरणीय परम पूज्य श्रीमत स्वामी राम जी महाराज के द्वारा लिखे हुए अनुपम ग्रंथ अद्भुत ग्रंथ श्री प्रेम रामायण का एक बार अवलोकन करना चाहिए इस प्रवचन में हमारे मन में आता कि हम प्रेम रामायण की भी कुछ चर्चा करें लेकिन वो यही ग्रंथ इतना विलक्षण है और कैसे हमारे तीन महीना बीत जाएंगे पता नहीं बालकांड भी पूरा होगा कि नहीं होगा तो थोड़ा मन में भी रहता कि जल्दी हो जाए कभी भगवान अवसर देंगे तो प्रेम रामायण की संक्षिप्त चर्चा ही सही और तो प्रेम रामायण की चर्चा करें लक्ष्मी निधि जी और सिद्धि का जो पूर्वानुराग है राम जी के प्रति उनका अनन्या अनुराग जो जानकी जी के प्रति है रघुनाथ जी के प्रति है वो प्रकट करने वाले महापुरुष हैं श्री हर्षण को निषाधा क्या कह अद्भुत है एक बार पढ़ने योग्य है इंद्र प्रेम रामायण पढ़ने योग्य निश्चित ही भगवत संकल्प से लिखी गई है रचना इसलिए श्री जानकी जी की उपमा गोस्वामी जी कहते हैं किसी से नहीं कर सकते यही विधि उपजय लक्ष्मी जब सुंदरता सुख मूल तदपि सकोच समय कभी समको और श्री जानकी जी ने आहा, श्री जानकी जी ने प्रवेश किया श्री जी महाराज की Sri Ram Jay. को सुनकर के लक्ष्मण जी को रोष हुआ यही चर्चा हम लोग कर रहे थे लेकिन जब लक्ष्मण जी को यह ज्ञात हुआ कि जनक जी ने जो कुछ कहा वो रघुनाथ जी के लिए नहीं कहा वो तो ये जो सामान्य राजा बैठे थे इनके लिए कहा रघुनाथ जी के प्रति तो इनका बड़ा मधुर भाव महाराज जी गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया गीतावनी जनक जी कहते हैं कि श्री जानकी ही कुमारी रह जाएं जीवन पर्यंत हमारे महल में कोई भार नहीं हमारी गोद का खिलौना है जीवन भर कु रह जाएं यह कष्ट हम सह सकते हैं लेकिन शिशुसम जो जनक जी सुनैना जी राम जी को शिशु के रूप में देख रहे हैं मन में विचार कर रहे हैं कि जो दो में पुष्प तुलसी लाने के श्रम से भी इतने श्रमित तो हो जाते हैं कि भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाये पसीने की मुंहे आ जाती हैं और वे धनुष तोड़ेंगे इस कठोर धनुष को तोड़ेंगे कहीं उनकी कमर में लचका आ गया तो कहीं उनकी नरम कलाई मुड़ गई मोच आ गई तो अथवा मानो कमर में हाथ में कोई मोच आदि ना भी आवे और वे सफल नहीं हुए इनके कंज दल के समान विशाल नेत्र हैं प्रसन्नता से खिला हुआ मुख कमल है और कहीं इनका मुख कमल मुरझा गया तो हम सियाजू के जीवन भर कुआरे रहने का कष्ट सह सकते हैं पर श्री रघुनाथ जी के मुख पर उदासी क्षणार्थ के लिए आ जाए ये हम सह नहीं कर सकते इनकी मुस्कान कमजोर पड़ जाए ये हम सही नहीं कर सकते ये राम जी के प्रति गूढ़ अनुराग श्री जनक जी का ये बात गीतावली में गोस्वामी जी ने कही है विश्वामित्र जी कहे शरण पकड़ लिए जनक जी ने महाराज राम जी को धनुर्भंग के लिए मत भेजिए। अरे तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि हो रही है तुम रोक क्यों रहे हो बोले कुछ भी हो जाए पर राम जी की प्रसन्नता कम नहीं होनी चाहिए धैर्य धारण करो राम जी धनुर्गंग करते लक्ष्मण जी का हृदय द्रवित तो हो गया धन्य है महाराज हम तो भूल ही गए हमने आपको पता नहीं क्या क्या अट्ट कह दिया मिथिलेश्वर के बचन सुनी लक्ष्मण के ही हूक ऐसी दिव्य विभूति प्रति हो गई हमसे दिव्य भाव समझे बिना कहे जचन कठोर प्रभु के प्रेम प्रवाह पड़ी हो गई हो गयी अतिशय खोर मिथिले स्वर बात्सल्य विधि अपार प्रभु प्यार ऐसी निश्चल प्रीति पर रामानुज बलिहार मिथिलेश्वर तो बात्सल्य के खजाने हैं श्री रघुनाथ जी के प्रति उनके हृदय में अपार प्रेम है ऐसी निश्चल निष्काम प्रीति पर लक्ष्मण जी कहते मैं तो बलिहारी जाता हूँ और उधर श्री जानकी जी प्रार्थना कर रही हैं उत में वैदे ही विकल विनव श्री भगवान लज्जा प्रण की रातियों प्रभु कृपा आप सब तो जानते कि सब जितने वहां इकट्ठे थे वो सब हताश निराश और पराजित हो गए गोस्वामी जी कहते भूप सहस एक वारा लखे उठावन तरई ना अब इसको लोग कहते हैं कि इन्होंने कवि है ना तुलसीदास तो कवि लोग भी किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कह देते हैं कहावत है जाना पहुंचे रवि कहा पहुंचे कवि तो भैया कवि कुल चूडामणी तुलसीदास हैं पर केवल हवाई उड़ान नहीं भरते है तुलसीदास क्योंकि भगवान शिव ने रामचरितमानस को हस्ताक्षर किया है सत्यम शिवम और सुंदरम लिखकर शंकर जी ने हस्ताक्षर किया है ये पिनाक नाम का जो धनुष है भगवान शिव का धनुष है ये सामान्य धनुष नहीं है लोग कहते हैं कि एक धनुष को दस हजार कैसे पकड़ेंगे कहने में दस हजार हम लोग बोल देते दस हजार कम कम लोग होते हैं क्या बड़ी भीड़ होती है दस हजार की बड़ी भीड़ होती दस हजार की देखने में दस हजार आप पच्चीस हजार बता दो तो लोग मान लेंगे होता ऐसा कि नहीं होता दस हजार आप पच्चीस हजार बता दो तो कोई नहीं कहेगा पच्चीस हजार नहीं सुबह पच्चीस हजार है लोग कहे नहीं और ज्यादा है ऐसा लगता है पर दस भी कम नहीं होते हैं तो कितनी बड़ी रंगभूमि होगी कितना बड़ा धनुष होगा बिल्कुल अस्वाभाविक बात है दस हजार राजा एक साथ कैसे लग सकते हैं इस संबंध में समाधान यही है कि न तो ये सामान्य रंग रंगभूमि है साक्षात श्री रघुनाथ जी विराज रहे हैं श्री जानकी जी वहां विराजी हैं। कौन जान कीजिए उपजहीं जासू हंस गुन खानी अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी वो किशोरी जी वहां बैठी और रघुनाथ जी बैठे हैं जिनके रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड और भगवान जहां लीला करते हैं वहां भगवान की लीला संपादी का शक्ति अचिंत्या शक्ति योग माया वहां उपस्थित होकर भगवान की लीला में सहयोग करती है अब रात कहां हुआ वृंदावन में हुआ वृंदावन में भी कहां हुआ यमुना पुलिन में हुआ यमुना पुलिन में भी क्या हुआ बोले बंसीवट में हुआ कितना बड़ा मोहल्ला है बंसीवट बोलो कितना बड़ा मोहल्ला है और उसमें अनंत कोटि गोपी आ जाएंगी कैसे हो गया रात ये संदेह मत करो क्योंकि भगवान पिता रात्रि सरगोफुल्ल मल्लिका वीक्षरण मनश्चक्रे योग मायाम उपासकिका योग माया इसलिए छोटे से बंसीवट यमुना पुलन के क्षेत्र में भी अनंत कोट ब्रजांगनाएं भी आ सकती हैं और एक मानवीय रात्रि में ही ब्रह्मा जी की आयु के प्रमाण से छह महीने की रात्रि का भी समावेश हो सकता है तो भगवान की अचिंत शक्ति योग माया वहाँ उपस्थित है तो साक्षात श्री सीताराम जी सभा में विराजे हैं भगवान की योग माया वहां उपस्थित नहीं है क्या तो योग माया में ऐसी सामर्थ्य है वह थोड़े स्थल में अनेक लोगों को समाहित कर सकती है और यह धनुष भी सामान्य धनुष नहीं है किसी सामान्य कारीगर का बनाया हुआ धनुष नहीं है इस साक्षात भगवान शिव का पिनाक धनुष ये भी दिव्य है इसलिए हमने संतों से सुना है कि धनुष भी घटता बढ़ता रहता है एक आया तो एक के अनुरूप उनका प्रमाण आकर और तो जब दस उठे तो धनुष ने अपना इतना लंबा चौड़ा स्वरूप बना लिया कि वे दस हजार मनमोहन शरण जी वो दस हजार राजा भी बीच में ही आ गए ऐसा नहीं कि को, कोई छोर पकड़े हो वो दस हजार राजा भी धनुष के बीचों बीच आ गए लेकिन वो दस हजार भी व्यर्थ हो गए निष्फल हो गए अब विश्वामित्र जी ने देखा अब सब काम सबका किसी के मन की मन में नहीं रहनी चाहिए अरे हमको मौका नहीं मिला नहीं तो हम तो जरूर तोड़ देते तो सब सबको मौका मिल गया अब कोई नहीं बचा तब श्री विश्वामित्र जी ने आहा। विश्वामित्र जी ने आगे विश्वामित्र समय शुभ जानी प्रत्येक तो कार्य का मुहूर्त होता है और उन्होंने उत्तम समय जानकर कहा का लख करके कहने लगे कि अरे भाई कोई रोको मना करो इन सुकुमार श्री रघुनाथ जी को ऐसा क्यों ऐसा इनके साथ क्यों किया जा रहा है बाल मराल की मंदिर ले छोटे छोटे हंस के जोड़े ये क्या मंदराचल को अपनी पीठ पर उठा सकते हैं सिर के उठा सकते हैं ऐसा मत करो कैसी मति भोरी भई आज मुनिराज जो कोमल किशोर कर धनुष गावन आज कैसी मती हो गई जाने मान मारे बाणा सुर और रावण भी बाहुबल मेरी और कैलाश ऐसे हठ ठीक नाई ज्ञान में सिरो मणि को ऐसो कौन ही तू जाय मुनि को समझा अरे कोई हमारा हित नहीं जो विश्वामित्री जी को समझाए क्या आप ऐसी आज्ञा मत दीजिए इनको पंडित समाज आज अनुचित हो तो बड़ो मंदिर विशाल हंस सावक विशाल मंदराचल हंस सावक के ऊपर उसका बोझ धरा जा रहा है सुनेना जी को रोते हुए देखकर उनकी सखी ने कहा कौन सखी है ये सखी संतों का मत है ये सामान्य सखी नहीं है ये महर्षि गौतम जी के पुत्र जो सतानंद जी कुल पुरोहित है कुल पुरोहित जी की ग्रहणी मैने पुरोहितानी जिसको बोलचाल की भाषा में पुरोहित जी की ग्रहणी पुरोहितानी जी तो पुरोहितानी जी कह रही हैं क्या कह रही है सुनिए महारानी आप परम सयानी मेरी बाणी है प्रमाणी मत संका मनवानी तेजवंत संत भगवंत सति सूर्य अग्नि तेजवंत देखने में छोटे किंतु लघु जनिमानी तेजवंत लघु विनय ना संत भगवंत चंद्रमा सूर्य अग्नि के देखने में छोटे लगते हैं लेकिन इनको कभी लघु नहीं मानना चाहिए एक घटना हमने सुनी थी किसी क्षेत्र की कि कोई महान संत थे जो योग बल से बालक अवस्था में ही रहते थे माने बहुत लंबी आयु होगी उनकी लेकिन वो पंद्रह सोलह वर्ष के बालक जैसी ही अवस्था में रहते थे तो एक बड़े जमींदार आदमी थे ब्राह्मण से जाति के वो उनके यहां वो लोग उनको ले गए तो उनको दूध भात कुछ उनको खाने के लिए भिक्षा में दिया और वहां स्त्रियों ने कुछ हास परिहास कर नग्न रहते थे दिगम्बर रहते थे तो वहां उनके बड़े घर की स्त्रियों ने कुछ उनको छेड़ दिया तो तो कुछ महात्मा थे कुछ बोले नहीं लेकिन ज्यादा ही जब उनको एकांत में स्त्रियों ने छेड़ा तो उन्होंने ऐसे दूध का जो कटोरा था दूध भात का उसको ऐसे कर दिया मतलब नहीं खाते है थोड़ा खाया नहीं खाया अरे अरे बोले बाबा जी तो नाराज हो गए नाराज हो गए नाराज हो गए तो ये सब हास प्रयास केवल उनकी कम अवस्था देखकर किया पंद्रह सोलह साल के नंगे महात्मा है तो कहते उन्होंने रूपया दे दिया उनको रुपया तो वो छूते नहीं थे रुपया उन्होंने कि दक्षिणा देने से ये महात्मा खुश हो जाएंगे मान जाएंगे तो रुपया जैसे ही ऐसे उनको देने के लिए हाथ बढ़ाया तो कहते ऐसे फूफकार उन्होंने फूक फूक मारी फूख मार करके रुपया दो तीन घरों में जाकर गिरा उनके तीन घर थे उन जमींदार के वो तो तीनों घर जलकर भस्म हो गए ये सत्य बात तो तेजवंत उनको लघु नहीं समझना चाहिए एक पुराने की कथा आती है गुरुजी कि कश्यप जी के यहाँ पढ़ते थे बाल ऋषि साठ हजार संख्या जिनकी है ऋषि के पड़ते थे ऋषियों ने एक धर्म विषय गोष्ठी रखी उस गोष्ठी में ये मर्यादा रख दी कि इस गोष्ठी में जो ऋषि उपस्थित नहीं होगा तो उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा माने आवश्यक रूप से सब उपस्थित पर कश्यप जी श्राद्ध कर रहे थे इसलिए श्राद्ध की तिथि होने के कारण उन्होंने वो नहीं गए वहां क्योंकि देव कृत्य में ऐसा है कि आप न करें तो अच्छा न करें तो दोष नहीं पर पितृ कृत्य उसका त्याग नहीं करना चाहिए पितृ कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए तो कश्यप जी महाराज नहीं गए और वो अपने श्राद्ध करते रह गए और ऋषियों की बनाई हुई मर्यादा के अनुसार उनको ब्रह्म हत्या का पाप लग गया तब 60,000 हजार बालफिल्ली ऋषि जो उनके अंत्यवासी थे विद्यार्थी थे उन्होंने कहा कि भाई अब तो हमको पाप लग गया है हम प्रायश्चित करेंगे सब तुमको बढ़ा सकेंगे क्योंकि हमको ऋषियों ने मर्यादा मर्यादापित है कहा नहीं गुरुजी आप क्यों तपस्या करेंगे व्रत करेंगे हम लोग आपका तप करेंगे तो 60,000 हजार खिल ऋषियों ने उनके प्रायश्चित का अनुष्ठान आरम्भ किया बोले हम लोग यज्ञ करेंगे यज्ञ करेंगे उससे ऐसी इष्टि करेंगे वैदिक इष्टि करेंगे जिससे आपका उपर मस्या का पाप नष्ट हो जाए तो उन ऋषियों ने यज्ञशाला बनाई और उस संविधा वगैरह ला करके यज्ञ औषधियों का आहरण करने लगे अब बाल के लिए ऋषि इतने ही बड़े हैं अंगुष्ठ प्रमाण के ही हैं। कितने ही बड़े हैं, उसी में उनके जेटाजूट है उनमें चला लंगोटी कमंडल सब है उनके वो तो महाराज पलास दंड भी उसी लिए हुए हैं तो वो क्या कर रहे थे कि वो समिधा हम लोगों के लिए तो वो समिधा इतनी बड़ी उनके लिए तो बड़ा भारी मोटा हुआ तो एक एक पलास की पतली पतली डंडी को वो छह-छह लेकर झूला के ला रहे थे इसी बीच में कामधे गाय के खुर का गड्ढा बना था उसमें वर्षा का पानी गिर गया था तो उसमें कुछ ऋषि डूबने उतराने लग उस गड्ढे के पानी में तो एरावत पर चढ़ा हुआ इंद्र विचरण कर रहा था इंद्र ने ये देखा तो इंद्र को जोर की हंसी हार गई हमारी मन की गढ़ी हुई कथा नहीं है चंद पुराण में कथा है और कई पुराणों में इस कथा का संकेत तू तो महाराज जैसे ही इंद्र को हंसते हुए देखा उन वाल खिले का एक मूढ़ इंद्र हमारे शरीर के छोटे आकार को देखकर तू हसी उड़ाता है बटुक ब्रह्मचारियों की हंसी उड़ाता है केवल इस मद में मध्म होकर कि मैं देवराज हूँ तेरा दैत्यों से पराभव होगा मैं श्राप देता हूँ और इंद्र पर इंद्रलोक पर दैत्यों का अधिकार हो गया। तेजवंत लघु गिनी न इसलिए महात्मा हो ब्राह्मण हो छोटे हो लंबे हो मोटे हो पतले हों सुंदर हो कुछ कम सुंदर हो तो भी उनका परिहास मत करो क्योंकि वे दिव्य पुरुष हैं वो भगवदीय पुरुष हैं और कह रही हैं देखो सिंधु सोखे कुंभज कुमायुध बस कीगस्त जी ने समुद्र का पान कर लिया क्यों ही नारायण प्रभु की रति बखानी है और ये देखने में छोटे छोटे बालक लग रहे हैं लेकिन आपने सुना नहीं कितने बड़े बड़े काम करके आए ताड़ का सुबाहु मारी आए ऋषि नारी तारी कौशिक के प्रभाव धनुष तोड़े तब जाने का को एक ही बाण में इन्होंने सदगति प्रदान कर दी है सुबाहु का बध कर दिया है बिना फर के बाण से मारीच को सौ योजन दूर फेंक दिया है अहल्या का उद्धार किया है और ये धनुष भी तोड़ेंगे बोले तुम पुरोहितानी जी चाहे जितनी लंबी चौड़ी व्याख्या करो हमें तो विश्वास नहीं छोटे छोटे बालक कैसे तोड़ेंगे बोले कौशिक के प्रभाव क्योंकि उनके मन में वात्सल्य इतना ज्यादा है कि वहां ऐश्वर्य नहीं रहा है इसलिए उनके भाव की सुरक्षा करते हुए पुरोहितानी जी कह रही है कि महारानी विश्वामित्र जी का प्रभाव तो आप समझती है कि हाँ उनका तो समझती है हाँ बस तो विश्वामित्र जी के प्रभाव से वो सब कुछ करेंगे तो अब सखी बचन सुनि भय पड़ती थी सखी ने समझाया पुरोहतानी जी ने समझाया तो महारानी का शोक दूर हुआ अब श्री किशोरी जी घबरा रही है विधि विधिक भाते भरो फूल कितना कोमल होता है और हीरे को तो संस्कृत में ही कहा जाता है वज्र कहा जाता है उसको को इतना कोमल श्रीस का पुष्प हीरे का हीरे में छिद्र नहीं कर सकता ये कैसे करेंगे बेभ्यो चहत सुमन मृदुरसुमन हाय हायवस विधि बेरी मेरो धीरज उर चीनारी दारुण हठ खान की नो पिता ने कठोर प्रण लाभान कुान नहीं दिया नारायण करुणा निधान सावरे सुजान नैन मन प्राण जिनने बरबस हरि लीनारी नारी कैसे धनुष तोरे कठोर घोर शंकर को कुसुम कर तोरत जिन्हें होत है जो फूल उतारते उतारते पसीना पसीना हो जाते हैं वे धनुष कैसे तोड़ेंगे श्री किशोरी जी अब देखिए किशोरी जी को गिरिजा जी ने आशीर्वाद दिया है मन जा ही रा फिर ऐसा कैसे हो गया इसी को कहते हैं प्रेम वैचित्रि, इसको क्या कहते हैं प्रेम वैचित्रि, प्रेम ऐसा हो इसलिए अब मानो धनुष की ही प्रार्थना कर रही है कि हे धनुष अब आप ही हल्के हो जाओ बोलो भक्तवत् चलो भगवान हनुमान नाटक में एक बड़ा सुंदर भाव है हनुमान नाटक जो हनुमान जी की रचना है हनुमान नाटक में भाव है हनुमान जी के भाव में हनुमान जी कह रहे हैं हमर नाटक में के श्री जानकी जी कह रही हैं कि अरे धनुष तेरे ऊपर बहुत हत्याओं का पाप चढ़ा हुआ है भगवान शिव ने असुरों का संघार किया तो संघारी हुआ हत्या ही तो हुई ना अस्त्र के द्वारा किसने किसी का बधाई होता है और यहाँ भी तुम तो यथावत बैठे भय हो और यहाँ तो युद्ध भी हो गया वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि चढ़ाई कर दी और देवताओं ने जनक जी की सहायता की युद्ध में तो हे धनुष तुम्हारे ऊपर बहुत पाप चढ़ा हुआ है ऐसा लगता है तो अब तुम्हारे प्रायश्चित का बड़ा सुंदर अवसर आ गया है क्या बोले अवसर ये है कि श्री रघुनाथ जी के कर कंज से बड़ा कोई महान तीर्थ नहीं है हाथ को भी तीर्थ कहते हैं देव तीर्थ ऋषि तीर्थ तीर्थ ये सब हाथ में होते हैं तीर्थ तो और राम जी के कर कमल तो महान तीर्थ हैं चरण भी तीर्थ हैं और उनके कर कमल भी तीर्थ हैं और जीव अपने कर कमल से हनुमान जी कहते तुमको उठाएंगे तो हत्याओं का पाप तीर्थ के अवगाहन से ही नष्ट होता है तो तुम निष्पाप हो जाओगे और श्री रघुनाथ जी के गले में किशोरी जी जयमाला डाल देंगी। तो इसलिए हे धनुष तुम स्वयं ही राम जी के करकल में पहुंच करके भग्न हो जाना कि ये श्री हनुमान जी का भाव है और एक और भाव है क्या बोले भाव ये है कि श्री किशोरी जी वहाँ पधारी हैं, तो उनके दिव्य स्वरूप को देख करके सब उनकी ओर आकर्षित हो गए हैं उसी तो रघुनाथ जी के मन में आया कि उस वाटिका में तो केवल सखियों के साथ थी यहाँ तो सारी धरती के राजा महाराजा बैठे हैं। श्री जानकी जी को सबने देख लिया तो सबकी नजर अच्छी थोड़ी होती है किसी किसी की नजर जरूर सिया जी को लग गई होगी इनकी नजर उतारनी चाहिए नजर उतारने के कई तरीके हैं काला टीका क्या कहते हैं उसको डिठोना डिठोना लगा दिया जाता है तो यहाँ अवसर नहीं क्या डिठोना कौन लगाएगा रामजी तो लगाने से रहे और वहां सखियों के बीच में किशोरी जी हैं वो डिठोना कौन लगाएगा बोले तो चलो राइनोन उतार दे तो राइनौन उतारने की बात भी यहाँ बनेगी नहीं हम तो मान लो राम को कोई को राइनौन उपलब्ध भी करा दे तो क्या मर्यादा पुरुषोत्तम सत बीच में राइनोन उतारेंगे क्या वो भी नहीं हमारे वृंदावन के ठाकुर जी तो सब कुछ कर ले चंद्रावली को मोहने जाते हैं तो तू क्यों बनो जनानो ठाकुर जी जनानी बन जाते हैं मै यही चक्कर में पड़ जाती गिर से आई है सांवरी गोपी कहां से चली आई पर राम जी तो राम जी राम जी ऐसा कैसे करेंगे तो बड़ा सुंदर भाव वो भाव ये है कि एक नजर उतारने का एक तरीका और है तृण तोड़ना क्या ऐसे तृण तोड़ देना तो संतों का भाव है कि राम जी ने सोचा और कोई तृण तो यहाँ उपलब्ध नहीं है जैसे गुरु जी लघु व्याल को देखते हैं ऐसी राम जी ने धनुष की ओर देखा मानो उस विशाल धनुष को तृण के समान मानकर किशोरी जी की नजर उतारने के लिए तिनके के समान धनुष तोड़ दिया बोलो भक्तवत्ल भगवान इसलिए अब ज्यादा समय भी ज्यादा हो रहा है इसलिए जल्दी धनुष तोड़ना चाहिए हमारे एक महात्मा रोज कहते हैं धनुष अभी नहीं टूटा अभी नहीं टूटा आज तो टूट ही जाएगा आज बचेगा जा। <laughs> नहीं। to oh. तोड़ा गुरुजी को भी दंडवत प्रणाम ठीक से नहीं किया गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना मन ही मन गुरु को प्रणाम किया और अति लाघव उठाए धनु लीना और दमकेउ दामिन जीवी जब पुनि पुन मंडल पुन नव धनु मंडल सम समय मंडल हो गया गोल हो गया राम जी ने कैसे उठाया कैसे चढ़ाया कैसे प्रचंसा चढ़ाई कैसे खींचा किसी ने देख ही नहीं पाया मध्य राम धनु तोरा भरे भुवन धुनि भोर कटोरा कहते राम जी ने तोड़ा ही नहीं सब किसने तोड़ा जानकी जी ने तोड़ दिया धनुष आप लोग कहेंगे कैसी उठपटांग बात बोल रहे हो राम जी ने धनुष तोड़ा जानकी जी ने धनुष तोड़ दिया ऐसी बात कैसे कह रहे हैं अरे गोस्वामी जी खुद कर काह ना लखा देख सब ठाड़े सब खड़े के खड़े रह गए किसी ने देखा तक नहीं तो एक तो कोई गवाही चाहिए की कि किसने तोड़ा सब खड़े के खड़े रह गए धनुष टूट गया आप लोग कहेंगे कि ये बात आप मन कल्पित कह रहे नहीं आप अध्यात्म रामायण का श्री राम हृदय देखिए अध्यात्म रामायण में जो राम हृदय है उसमें श्री रघुनाथ जी की आज्ञा से श्री जानकी जी हनुमान जी को तत्व ज्ञान का उपदेश करेगी उसमें श्री जानकी जी ने कहा है आप अध्यात्म रामायण वो प्रकरण देख लीजिए आज हम अध्यात्म रामायण की पोती लाए नहीं नहीं तुम खोल के आपको बुझ्लोक बता देते उसमें जानकी जी कह रही रामो न किंचित करोति, राम जी कुछ नहीं करते हैं कुछ नहीं करते रामजी कुछ नहीं करते कुछ तो करते होंगे हाँ, करते हैं मंद मुस्कुराते रहते हैं बस देखते रहते हैं कुछ नहीं करते तो ये सब काम कौन करता है कहते मैं करती हूँ जानकी जी कह रहे वहां अध्यात्त नारायण में जानकी जी कह रही हैं कि ताट का उद्धार मैंने किया मर्ष विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा मैंने की और धनुर्भंग भी मैंने किया परशुराम जी का दर्प भी मैंने समाप्त किया असुरों का संहार मैंने किया लंका विजय मैंने की सब कुछ मैंने किया है पर अज्ञानी जीव आरोपित पर्रह्म श्री राम में करते हैं मैं उनकी शक्ति तो मैं ही हूँ मैं ही सब कुछ करती हूँ इनका रुख पा करके करती हूँ ये अध्यात्म रामायण का प्रसंग है तो वहाँ जानकी जी ने कहा कि धनुष भी मैंने तोड़ा पिछले वो बिजली सी जो चमकी वो कौन थी दम क्यों दामिनी जिन्हें जब लो दामिनी और कोई नहीं तो विद्युत कांति के को विलजित करने वाली जिनकी अंग कांति है श्री किशोर जी भाव में रूप से प्रकट होकर सरकार तो मुस्कुराते ही रहे चल मध्य राम धनु तोड़ा किनारे किनारे से नहीं तोड़ा मध्य बीचों बीच से राम जी ने धनुष तोड़ा क्योंकि बीच का भाग अत्यंत कठोर होता है और जब राम जी ने धनुष तोड़ दिया बोलो रामचंद्र भगवान जय आकाश देवताओं ने की है भगवान पता मही पाता नाक जस व्यापार राम बरी भंज ऊंडा धरती पर पाताल में ऊपर के सात लोकों में श्री राम जी का यश व्याप्त तो हो गया श्री राम जी ने किशोरी जी का वर्ण कर लिया और धनुष को तोड़ दिया ये अर्थ तो है ही है पर पूज्य बक्तर वाले महाराज जी कहते थे राम बरी बरी माने कोई केस होता है उसमें किसी को बरी कर दिया जाता है, है? कहते हैं कहते इनको बरी किया तो राम बरी इस पूरे के पूरे प्रकरण से किशोरी जी ने राम जी को बरी कर दिया और बरी करके क्या किया बोले सीए भंज चापा, राम बरी राम बरी राम जी को बरी कर दिया और सीए भंज चापा, श्री किशोरी जी ने धनुष तोड़ दिया हाँ आप लोग कहेंगे कि ये सब आप बातें मनमानी क्यों करते हैं देखो शक्ति और शक्तिमान में अभेद है शक्तिमान शक्ति का आश्रय लिए बिना कोई कार्य नहीं कर सकता कर सकता है क्या शक्ति का आश्रय लेकर के ही शक्तिमान कार्य करता है तो रामजी ने मान लो धनुष तोड़ा भी तो किसका आश्रय लेकर तोड़ा बिना शक्ति के राम जी धनुष तोड़ सकते हैं तो शक्ति ने ही धनुष तोड़ा शक्ति कौन है उनके आलाधनी शक्ति कौन है श्री जानकी जी। राम बरी भा दूसरा अर्थ है सही ही छन मध्य राम धनु तोड़ा भये वन धुनि भोर कठोरा अब देखिए राम मध्य राम मन राम इस नाम के मध्य में जो आकार है उन्होंने धनुष तोड़ दिया राम में कितने अक्षर हैं रकारोत्तरवर्ती आ और म यही है ना राम तो रकारो रामचंद्रस्तु रकार श्री रामचंद्र हैं। है मकारो लक्ष्मण स्वराज मकार श्री लक्ष्मण जी है और आकार कौन है बोले तो आकारो जानकी प्रोक्ता श्री जानकी जी आकार हैं। इसलिए न राने तोड़ा न माने तोड़ा राव और माँ के बीच में जो आ जानकी जी है उन्होंने आप लोग कहेंगे जानकी जी आ हैं ये कैसे आपने कहा हमारे यहां सिद्धांत के ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि श्री जानकी जी आचार्य हैं और आचार्य किसको कहते हैं जो आकारत्रय संपन्न हो वो आचार्य होता है तीन आकार हैं अनन्य भोग्यत्व अनन्य शेषत्व और अनन्याव और इन तीनों गुणों का प्रकाश तीनों आकार का प्रकाश ही शरणागति है और इस तीनों आकारों को ठीक से समझने के लिए आदि काव्य श्रीमद वाल्मीकि रामायण का आश्रय लेना चाहिए श्री गोविंदराज स्वामी जी ने श्री वाल्मीकि बाल, रामायण में जानकी जी की अकार त्रयता सिद्ध की है भूषण टीका ने हतात्रय संपन्न है अन्या राघवेण भास्करण यहा जानकी जी कह रही रावण से अनिया राघवेण भास्कर छन मध्य राम धन तोरा अथवा ही क्षण मध्य ठीक दिन में 12 बजे तोड़ा न सवेरे तोड़ा न शाम को तोड़ा ठीक दोपहरी में तोड़ा और दोपहरी में क्यों तो तोड़ा ये मध्यान काल से दोनों सरकार का बड़ा संबंध है मध्य दिवस अतिथि होते हैं मध्यान काल में किशोर जी प्रकट होती है धनुर्वंग की लीला भी मध्य में न दिन के न दिन में न अपराह में न में मध्य दिवस में धन तोड़ा क्षण मैं समय अथवा न ऊपर वालों ने तोड़ा ऊपर के साथ लोग न नीचे के साथ लोग वाले तोड़ पाए सब हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए मध्य इस मध्य में जो भूलोक है और भूलोक में अयोध्यापुरी मस्तकम जो मस्तक में विराजमान अयोध्या जी हैं, उनमें रघुवंश विभूषण श्री राम जी ने तोड़ा मध्य वाले श्री रघुनाथ जी ने धनुष तोड़ा अनेक भाव है इस प्रकार से धनुष तोड़ दिया आ, याद हो तो सुना, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया, तोड़ दिया रे छोड़ दिया राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा प्रतिज्ञान भाई यज्ञ नाता जोड़ लिया अभिमानी राजा जुते अभिमानी राजा, राज मान मरोड़ दिया जी, जा सबका मान मरोड़ दिया जी। भगवान हाँ जय हाँ एक बड़ा सुंदर भाव श्री कवितावली का उस भाव को हम जरूर कहेंगे कवितावली गोस्वामी जी का एक स्वतंत्र ग्रंथ है बहुत सुंदर भाव जय जय कवितावली में गोस्वामी जी कह रहे मयन महन पुर दहन दहन जान आन के सवे को सार धनुष बढ़ा बहुत सुंदर बात मैदानों के द्वारा बनाए हुए त्रिपुर नगर का विनाश इसी धनुष ने किया इसी धनुष से भगवान शंकर ने पुर का दहन किया आन के सवे को सार धन से है, जनक सदस्य ये से भले भले भूमिपाल किए बलहीन बल आप नो है, बस सुंदर भाई गोस्वामी सब राजाओं को बलहीन कर दिया तो राजाओं को बलहीन कर दिया तो वो बल कहां गया इसने अपने में परिपूरित कर लिया बल को से कठोर कूर्म पीठ से कठिन अति कमठ पृष्ठ से वे वेद जो कठोर है वज्र से वेद कठोर है हठिना पिनाक काहू चपरी चढ़ा है कोई धनुष को तो झुका न सका और राम जी के छूते झुक कैसे गया तुलसीदासी का बड़ा सुंदर भाव तुलसी तो राम के सरोज पानी पर सत सतही टूत्यो मानो बारे ऐसी पुरारी ही पढ़ायो है कहते ऐसा लगता मानो जब से ये धनुष प्रकट हुआ तब से शंकर जी ने इसको यही पाठ पढ़ाया हो बचपन से ही यही पाठ पढ़ाया हो देख भैया तेरे द्वारा हम बड़े बड़े काम करेंगे त्रिपुरारी भी बनेंगे बहुत कुछ काम करेंगे बड़े बड़े असुरों का संहार करेंगे लेकिन ये तब तक जब तक तुम राम जी के करकमल में नहीं पहुंचते हो राम जी के करकमल का स्पर्श होते ही तुम टूट जाना हुँ? तो वस्तुतः टूट छूटे ही टूट गया और इसी बात को आगे परशुराम संवाद में छुअट टूट रघुपति हीना दो सू टूटे छूटे टूट गया इसमें राम जी का क्या दोष है बोलो भक्तवत् भगवान की अब आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और अब अब तो श्री किशोरी जी माला लेकर के आवेंगी हायर आ गई हैं कर सरोज जय माल सुहाई विश्व जय शोभा विश्व विजय शोभा अब कुछ वाइट का में तो जो दर्शन हुआ था वो थोड़ी दूरी से हुआ था लतापोत से हुआ था लेकिन ये एकदम निकट का दर्शन है जाए समीप राम छवि दे रही जनू कुछ कितनी रहेगी जानकी की सब जान चतुर सखी कह रही है चतुर सखी लकी कहा बुझाई पहरा बहु जयमाल सुहाई चतुर सखियों ने कहा कि अब विलंब मत करो जयमाल पहना दो लेकिन प्रेम में जड़ता ऐसी आ गई है वे अपने करकंज उठाकर माला पहना नहीं सकती जैसे शरद चंद्र को चकोरी देख ऐसे देख रही हैं राम जी को निर्निमेश हाँ हाँ हाँ बार बार कह रही हैं स्वामिनी जी माला पहनाओ तो सुनत जुगल करमाल माल उठा दोनों हाथ धीरे से ऊपर उठाए लेकिन प्रेम विवत पहिराई न जा इतने प्रेम विभोर हो रही कि कैसे पहनावे हा हा हा हा रहू पहाड़ लगे मेरे और आप बीच एक पलक हू की ओट चोट करत करारी जा में नरलोक यदि नरवत बर बहू है मैं तो रहू अवध आप मिथिला मजारी पंद्रह तो वर्ष का भी हो और ये हार कहीं बीच में प्रिया प्रीतम के बीच में मिलन में बाधा उत्पन्न न कर दे इसलिए प्रेम विवश पह जाय राम जी पंद्रह वर्ष के हैं वाल्मीकि के शब्दों में ऊन षोडश वर्षो में रामो राजीव आलोचन और जानकी जी छह वर्ष की है पद्म पुराण के अनुसार अन्य ग्रंथों के अनुसार किशोरी जी छह वर्ष की है लेकिन छ वर्ष की भी इतनी सबके द्वारा लाड़ प्यार में पली है कि छह वर्ष की भी सयानी सी लगती है ऐसी सुंदरी श्री किशोरी जी है धनु तो लघुनाथ जगत आनंद जाऊं रुकी रुकी जाऊ लारोरी मोरी इनके नन्न नं स्नेहलता की का पद इनके नन्हे नन्ने हाथ हैं किशोरी जी हमारी बहुत छोटी हैं हाँ हाँ लेकिन लक्ष्मण जी ने इशारा कर दिया महाराज आप तो बहुत सरल हैं सब जगह झुक जाते हैं यहाँ मत झुकना अब आप आपने धनुष तोड़ा है कोई सामान्य बात है आप यहाँ मत झुक जाना अब तो संबंध पक्का है रिश्ता पक्का है अब तो अब झुकने की बात नहीं है, है? तो इस प्रकार से झुकना नहीं हाँ लेकिन सखिया कह रही हैं कि नहीं अब तो श्री किशोरी जी के आगे आपको सिर झुकाना ही पड़ेगा माला पहनने वाले को सिर झुकाना पड़ता है अब किसी को माला पहनो वैसे करें भी बात है माला पहनने वाले को सिर झुकाना पड़ता है हाँ हाँ और राम जी पंद्रह वर्ष के किशोरी जी छह वर्ष की है राम जी मानो सिर झुकाएं भी तो भी किशोरी के हाथ वहां तक पहुंचना कठिन है तो स्त्री किशोरी जी विकल्प और उन्होंने अपनी कटाक्ष से लक्ष्मण जी की ओर देखा आ, ये इंगितज्ञ है लक्ष्मण जी कि को समझते हैं क्योंकि सूची सेवक श्री रघुनाथ जी के मन में सोचा हमारी दृष्टि में राम जी और किशोरी जी में अनुमात्र नहीं है और मेरी श्री किशोरी जी को माता जी को इतनी पीड़ा हो रही है तो कैसे करें राम जी को कह भी दिया झुकना नहीं तो ऐसा करें कि इज्जत भी बची रहे और किशोरी जी की पीड़ा भी दूर हो जाए तो अब स्वाभाविक इतना बड़ा काम राम जी ने किया है तो लक्ष्मण जी उनको बधाई तो दे नहीं सकते बधाई तो बड़े लोग देते हैं लक्ष्मण जी क्या करें तो अपने भाई की उस उपलब्धि पर हर्षित होकर लक्ष्मण जी ने साष्टांग प्रणाम किया लोट गए वहीं साष्टांग दोनों हाथ चरण लंबे करके साष्टांग किया है करेंगे तो जो पड़ा है चरणों में साष्टांग उसको उठाया जाता है लक्ष्मण जी साष्टांग करें, राम राम जी क्यों न उठाएंगे तो राम जी ने जो है जैसे झुककर लक्ष्मण जी को उठाया अब किशोरी जी माला पहनाना चाहती थी लेकिन सखियों ने इशारा कर दे कि बहुत चतुर बनते हैं लेकिन मिसलानियों से अधिक शत्रु तो ये नहीं हो सकते ये बहुत चतुर बनते हैं कहते हम झुकेंगे नहीं और अब देख लो दोनों के दोनों झुके पड़े हैं ये तो लंबे पड़े हैं कास्ता है। और राम जी भी झुके पड़े हैं और इसी बीच में श्री जानकी जी ने उनके कंठ में माला धारण करा दी जय माला पहला सुनू नृप दशरथ तन निज लकी सकी वो मेरे निहाला लख सको निहलासर असमंजस लख के लखन की नो दंड प्रणाम पड़े भूमि लख अनुज को झुके उठावन राम प्रणत भार भू पर पड़े प्रभु झुकी रहे उठाए सी की चतुर सहेलियां बोली जुगति बनाए क्या करे पहले तो झुकते न थे सिय सन्मुख रघुनाथ अब तो सी के चरण पर झुके पड़े दो भ्रात राम चंद्र की जय और रघुवर उर् जयमाल देख देव बर कहीं सुमन सकु सकल भुवाल जनु बिलो की रवि कुमुगना श्री सीताराम जी महाराज आज यही कथा का विराम करते हैं आज धनुष तोड़ना ही था इसलिए थोड़ी सी देर तक कथा चली और कल से अब कल राम जी की बरात जाएगी आप लोग खूब बढ़ चढ़ करके बरात में भाग लेना बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय सीता जय सीता ब्रज विहारी दास जी महाराज ने भी कृपा की है अब तो आपको कृपा करनी पड़ेगी क्योंकि अब विवाह का प्रसंग है आप लोगों को ही संभालना है क्या होगा बरात होगी कल बारात में सब लोग बढ़िया से सौ धज के आना सुंदर बरात है राम जी की जय जय श्री सी फल महाज्वाला वाले महागंधा पुष्पाणी समर्पया रंगीली आरती गरुनी की रंगीली आरती करूनी की नबल वर टिल बसन बस सुगटिली तारी मोल गणी की रवि आरती करूनी रवि आरती करूनी, करूनी मुख तो शिव बनी के कवी के जीव बनिके बुप्त क निवृष्टि आरती करोनी पगतल ललित संयुक्त महावर पगतल ललित संयुक्त की जलि हरि जजन यज्ञ देवास्ता धर्मा प्रथम ते हनाकमि सचंदयत्र पूरवे साध्या सी देवा सेवं का बकुलचंपकज बील रुष्प बिल्व प्रवाल तुलसी धनमजरी स्वाम पूजया जगदीश मे प्रसीद ना सुगंधिपुष्प्पा यहाद्दवा च पुष्पाजलिर्मया द ृहांथिष्ठात श्री सीता नम चरणकमेश मंत्रुष्प्प्जलिपया नमस्क लोकाभिरामरवने रघुवंशनाथ्यूप करुणाकरी रामचंद्रम शरण प्रपदे श्रीरामचंद्रम शरण प्रपदे सियावर रामचंद्र भगवान की जय सपरिकर श्रीमद राम चरित मानसू की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री जनकपुर धाम की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय कलिपावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज की जय जय जय श्री सीताराम कथा के आरंभ में कल की सूचना दी गई थी पर कुछ लोग बाद में आए होंगे इसलिए सभी लोग ध्यान से श्रवण करें। कल से लीला के समय में परिवर्तन हुआ है जो लीला का समय प्रातः कालीन बेला में लगभग साढ़े नौ बजे से बारह बजे तक था वह समय परिवर्तित हुआ है वो दिन में डेढ़ बजे से साढ़े तीन बजे तक और सायकाल की बेला में चार बजे से महाराज जी की कथा और कथा के बाद पुनः फिर अर्चन आज भी अभी तुरंत अर्चन होने जा रहा है लगभग सभी अर्चकों ने तुलसी